सोपक्रमम तो ये था, तत्र संदर्भ में यथा आर्द्रम वस्त्र जैसे गीला कपड़ा एक चदर आपने उसको धो लिया गिलियोगी गीता नीला जब उसको फैला देंगे धूप में तो लगी ऐसा काले न शुष्य थोड़े ही समय में सूख जाएगी जो वस्त्र फैला दिया है लंबा खोल दिया है धूप में वो थोड़ी देर में सूख जाएगा तथा क्रम उसी तरह से स्वपक्रम कर्म है जो शीघ्र फल देता है जैसे गीला वस्त्र फैला दिया जाए खोल करके विस्तारित कर दिया जाए तो जल्दी सूखता है ऐसे ही कोई कोई कर्म होता है आयु को बढ़ाने वाला जो जल्दी फल देता है ठीक है तो जैसे व्यायाम करेंगे, तो जल्दी आयु बेगा फटाफट आयु बी ना व्यायाम से, शरीर मे ताकद आयगी आयु बी जलदी फल देहरण दुसरी बाब कहते संपिंडितम संपिंडित प्रकार का जो कर्म है है उसका नाम है वो देर में हैस देता है, उसके लिए दृष्टांत दिया यथाच और जैसे, तदेव तदेव वही वही कौन, आर्द्रम वस्त्रम गीला कपडा चत्तर गीली हो गी और संपिंडितम ऐसे करू चिरेण संशोष है वो देर से सूखे एवं निरुपक्रम इस प्रकार से देर से फल देने वाला जो कर्म है वो निरूपक्रम है तो दो प्रकार के कर्म हुए शीघ्र फल देने वाले और देर में फल देने वाले एक और उदाहरण देते हैं इसी के लिए इसी बात को शोप और निरूपक्रम दोनों को समझाने के लिए और दूसरे उदाहरण यथावा, अगनी, अगनी, शुष्के, शुष्के कक्षे, कक्षे समंततो कालेन दहे तथा यथावा अथवा जैसे की दूसरा उदाहरण अग्नि आग शुष्के कक्ष मुक्ता एक घास का ढेर है सूखा ढेर सूखी घास एक बहुत बड़ा घास का ढेर है और साथ घास अच्छी तरह सूखी हुई ऐसे शुष्के कक्ष सूखे घास में मुक्ता आग को छोड़ दिया आग लगा दी सूखे ढेर में तो वाते न युक्त थोड़ी सी हवा चलेगी फटाफट पूरा ढेर जल जाएगा फटाफट जल्दी जल्दी सारी आग फैल जाएगी हवा लगेगी सूखा घास का ढेर है तो क्षेत्र दहित दे, थोड़े ही समय में उसको जला देगी तथा सोपक्रम वैसा ही सोपक्रम कर्म है जो जल्दी फल देगा दूसरा उदाहरण निरुपक्रम को समझाने के लिए यथावा, यथावा सेव, सेव, सेव, अगनी, अगनी, तथा, तथा अथवा जैसे की वहरी अग्नि जो अग्नि पिछले उदाहरण में थी वही अग्नि अगर लंबे चौड़े तिनको के ढेर में क्रम से थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी लगाई जाए ढेर ज्याूखा नाही है और अग्नि छोटी छोटी लगाई थोडी थोडी जलने में देर लागेगी और घास का ढेर जो है वो सूखा हुआ है। और एक जगा लगा दिया और जोर चे हवा चल पडी फटाफटी तथा निरूपक्रम जो आयुक बो कर्म होगा जो देर चे बढायगता हो करता है, काम अच्छा करता बढेगी इससे देर में मेगी इस उतर उत्तर सीधा लाभ नाही होयु का होगा तो सही परभ नाही होगा जित व्यायाम करणे खानपान संयम रे ब्रह्मचर्य का पलन करणे इन कर्मो चे आयु बढाने शीघ लाभ होगा और तुरंत सीधा फल देणे देर आगे पढ़िए आगे लिखा है तदा तदा एक भविकम एक भविकम आयुष कर्म कर्म द्विविधम द्विविधम शोपक्रम शोपक्रम निरूपक्रम निप्रम चौ तो ऐसी स्थिति में जो हमने योग दर्शन के दूसरे पाठ में तेरहवें सूत्र में पढ़ा था तद विभाग हो जाति आयु होगा जाती आयु भोग तीन फल मिलते हैं तो तीन फल मिलते हैं अगले जन्म में वो अदृष्ट जन्म वेदनीय हो गया अगले जन्म में ये तीन फल मिलेंगे कर्मों के फिर दृष्ट जन्म वेदनीय में एक विपाकारंभ भी और दुई विपाकार ऐसे ऐसे हमने कर्म पढ़े एक फल को देने वाले अथवा दो फल को देने वाले वो इसी जन्म में देंगे जो कर्म इसी जन्म में फल देंगे वो है जन्म वेदनीय इसी दिखने वाले जन्म में ही इसी जन्म में फल डिल जाए तो वो जो दृष्टिजन्म वेदनीय कर्म थे उनमें से एक कर्म ऐसा था जो आयु को बढ़ाता था एक कर्म ऐसा था जो भोग को बढ़ाता था एक ही एक फल को वो एक विपाकार कोई कोई कर्म था जो दोनों फल बढ़ाता था, था इकट्ठे वो था तो यहां एक कार विपा आयु को बढ़ाने वाले कर्म की बात चल रही है एक भविकम एक ही जन्म में फल देने वाला इसी जन्म में फल देने वाला जो कर्म है वो द्विविधम दो प्रकार का है एक सोपक्रम जल्दी फल देने वाला दूसरा निरुपक्रम देर में फल देने वाला जैसे हमने ऊपर समझ ही लिया दो दोन उदाहरण तो आगे देखते हैं क्या लिखाय तत् संयमात संयमा अपर अंतर तो जब व्यक्ति इन कर्मों में संयम करेगा कि मैं अथवा दूसरा व्यक्ति किस प्रकार के कर्म करीघल देम करता ब्रह्मचर्य का पलन करता खानपान मे शुद्धता रखता है शाकाहारी भोजन खाता है, दिनचर्या ठीक है, आहे है, सुद्धा जलदी करता है, ऐसे ऐसे अध्ययन करेगे संयम करेगे तो हमको पण जायगाय जृत्यु काय होय गाव दोन प्रकार के कर्म करत व्यक्ती कोय व्यक्ती एक प्रकार के करन कर शीघ्र फल देण्याे कर्म है बढ़ जाएगी कुछ अधिक बढ़ जाएगी और जो दूसरा व्यक्ति व्यायाम नहीं करता ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं करता दिनचर्या भी ज्यादा ठीक नहीं है फिर भी वो दिन में थोड़े अच्छे काम कर लेता है थोड़ा हवन भी कर लेता है थोड़ा सेवा भी कर लेता है कुछ दान भी दे, दे देता है किसी को अच्छी सलाह भी दे, दे देता है किसी पर अन्याय भी नहीं करता ऐसे ऐसे सामान्य कर्म कर रहा है तो ये भी आयु को बढ़ाने वाले हैं ये भी कुछ बढ़ाएंगे पर ये थोड़ा और देर में इसका फल मिलेगा इस प्रकार से वो दोनों तरह के कर्मों में जब व्यक्ति संयम करेगा तो उससे उसको मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा कि ये जल्दी मरेगा या देर में मरेगा मतलब इसकी आयु कितनी लंबी कैसी होगी उस प्रकार का उसको ज्ञान हो जाएगा दूसरा विकल्प बताते हैं अरिष्टो वाह अरिष्ट मृत्यू का ज्यान करणे दुसरा विकल्प हैकी अरिष्टो कोत्यु के जो लक्षण होते हैं उनको अरिष्ट कयुर्वेद की भाषा मे कुछ लक्षण होते व्यक्ती के शरीर मे जिनसे पता चल जात की बस अब इसकी मृत्यू नजदिक व लक्षण बेदन पता चल मृत्यू कब आली तीन दिन जियगा या पंधरा बीस तीन महिना और जी सकता है। ऐसे ॲसे लक्षणं पता चल देखते क्या क्या लक्षण है वो त्रिविधम अरिष्टम अरिष्टम आध्यात्मिकम आध्यात्मिक आधि भौतिकम आधि भौतिकम आधि दैविकम चीविकम तो जो अरिष्ट है मृत्यु के लक्षण है जिनसे पता चलता है की अब मृत्यु नजदीक है वो लक्षण त्रिविधा तीन प्रकार के कुछ तो आध्यात्मिक है उसको खुद को पता चल जाएगा कि मेरे ऐसे ऐसे लक्षण हो रहे हैं बस अब मृत्यू आसपास आहे दो तीन दिन की बाला लो जस बुलना होते मिळणार हो मी हो, लो जिस वचन देना हो दे दो लना हो लो कोण साइन करण्या हो कर दो को वसियत लिहिणी हो लिख लो फेर मन मे अफसोसह की हा उस नाही पाय बाई दान नाही द्याय वसियत नाही की अब जो घरने करून दिन, दिन बाकी तो खुदको आध्यात्मिक लक्षणं पता चलता है। और आधी भौतिकम आधिभौतिकम कुठे बाहर के लक्षण ऐसी ऐसी दिखाणे लगती की बस अृत्यु आसपास मी है नजदिक आधिदेविकम और कुठ सृष्टी संबंधित ब्रह्मांड की घटना संबंधित वधिदैविक लक्षण हो जायगे ऐसे तीन तर लक्षण बो आगे बढ तत्र, आध्यात्मिकम आध्यात्मिकम घोषम घोषम स्वदेह स्वदेह न श्रोती न श्रोती ज्योतिर्वा ज्योतिरवा नेत्रे नेत्र अवष्टभ अवष्टे न पश्यती न पश्यती ये आध्यात्मिक लक्षण है जो व्यक्ति स्वयं पता लगा सकता है कि अब मेरी मृत्यु आसपास है या अभी दूर है तो आध्यात्मिक अपने ही लक्षण इस तरह से है जो स्वयं को पता चल जाएंगे घोषम स्व देह स्वदेह पिहित करण न शिरण आपल्या शरीर में व्यक्ति कान में मे उगली डाळे एक मशीन चलती हुई जैसी आवाज आती जैसे को मशीन चल रही रो कारखाने देखो देखो करके देखो करो डालो कान में उगली डालो देखो अत्या जे मशिन चल रही होरड घरड घरड घरड ॲसिज आहोत गड गड गड गड गड गड गड गड गड गड गड गड ऐसी ॲसी आर आवाज कि गजान जी आहज अगर आहोत अभि मृत्यू दूर हैर कमी कोण चलिंग जे मृत्यू नजदिक होती तो आवाज आनी बंद हो जाएगा। ये खुद को पता लागेगा स्वदेह पीठ कर्ण घोषम न शनोतीस आवाज सुनाई नाही दे लक्षण का फटाफट करलो जो करणार लक्षण येत स्वयं का दूसरा ज्योतिर्वा ने जैसे हम आख बंद करते हैं, तो हमको आख बंद करण्या ज्योती दिखतीय व अग्नि पदार्थ है अग्नि द्रव्य है वो लाइट सी दिखती है। और ॲसे सामान्य ना दिखती होस मसलिये ऐसे हलका मत लेंगे ना तो लाइट सी दिखेगी ऐसे लाइट सी जब ऐसे मत लेंगे जब तो कभी लाइट दिखेगी कभी अंधेरा हो जाएगा ऐसे तो पता चलेगा कि अंदर एक लाइट है एक ज्योति है तो जो मरने वाला हो उसको एक ज्योति दिखना बंद हो जाएगा अगर ऐसे ज्योति नहीं दिख रही तो समझ लो आप नजदीक है मृत्यु आने वाली है ये जो है आध्यात्मिक लक्षण स्वयं पता चल जाएंगे ठीक हो गया दूसरा है आधिभौतिकम बोलिये तथा आधिभौतिकम आधिभतिकम यम पुरुषान यम पुरुष पश्यति पश्य अती तो आधिभौतिक लक्षण ये है मरने के यम पुरुषान पश्यति यम दूतों को देखता है यमदूत आह है? का बडी बडी मोछ वॉले रस्ती लोक हो मु पकडेंगे जायगे तो पौराणिक मान्यता येते मलावट है आपण ॲसा कुठली होता की यमदूत आपले यमदूत आपल्या याही नाही एक परमा उशी काम यम आहे भरवसापके आता नहीं कोण जाता नाही पुराण ॲसि कल्पना करदूत आता या आपण यमदूत भेजता यमराज कहीं कहीं तो यमराज खुद्द आता है काले काले के का मोठी मोठी उचवा आत्माता आपल्या साथ घसीटके तो, तो काल्पनिक बात ऐसा नहीं होता। ये सुन रखी बचपनसे सुन रखी तो उनके संस्कार बने हुएनो दि जो संस्कार बनेस आधार पेसो वैसा दिखता है सब मानसिक कल्पना हा उनको दिसी कल्पना कर बचपनसे हारे समाज मे चार पीढियो से ह समाज ही हम्म कभ ॲसि कल्पना की नाही ना ॲसी बात कोचार किया ध्यान द्याय अमराज आता कोण अमदूत होते ॲस मानते नाही तो हमको तो दिखेगा नाही क्यकि मनते हम नाही हमारे अंदर व संस्कारही नाही तो हमको नहीं, दिखेगा जे जो मानता प नाही दि परदि ॲसा दिले तो फिर समजना च हा अजून मृत्यू आसपास आहे नजदिक और एक दूसरा लक्षण है पित्रीन अतिदान अकस्माश्य जो हमारे बडे बुजुर्ग बाप दादा चले गए, गे मरगे कोण दस सर्व पहिले कोण बीस सर्व मरगे व अनक दिखने लगेगेसो बीस सर्व पहिले दादाजी चले गे अबस व्यक्ती को वो अचानक दिखले दादाजी आयोजन समजले च अशी तयारी येते अरे दादाजी 20 साल पहले चले गेले आज वे मुखर देखो समने खे दिनते नहीं, दिख नहीं विश्वास न करते मुझे साथ दिसत तयारी सच आहे हा ॲसा हो सकता बिलकुल ॲसा हो सकता है। मतलब, लोग बोलते बिलकुल बिलकुल उलटा सीठा बोलते बोलते बँकी बँकी बात करते अब एक व्यक्ति यहां बैठा है अपने पलंग पे बिस्तर पेभाई तुम नीचे उतरो जाऊ बाथरूम जे उतरव अब उतरने के लिए क्या एक फिटा है सारी एक डेड फिट एक डेड तो उतर सकता है वो कहता नाही मे कैसे उतरूंगा नीच खाई आहे इतनी गरी खाई मैसे उतरूंगा मे उतर सकता हा मुन बुलाव कोण व्यक्ती बुलाव जो मुत इतनी खाई मर के मर जाऊंगा अवल एक डेड फिट और की नीचे तू खाई पंधरा फिट गरी खाई तो समजलो गडबड अंती होती है। भ्रम होता ॲसे ॲसे लक्षण दिखाई दे अजून तयारी अबे लंबा दो दिन चार दिन जितणे गडबडा गईर ॲसे ॲसे अचानक जीवन मे घटना देखने कोलती ऐसे पुराने याद आज दादाजी समने खे आपली बा विश्वास नहीं करते मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूं जिसको भ्रांती होती है वो कभी मानता थोडी भ्रांती वनता मी ठीक हवारे जो समान्य अच्छी तर जी रे उनको भी की बार भ्रांती होती परती बाच नाही जि समय व्यक्ती को सम स्वीकार नाही करता मु्रांती क्या बाहेर होश मे हा मे बिलकुल ठीक समज रहा भ्रांती तब समज मे आतीये जो भ्रांती निकल जाई दिन की महिनो की के वर्षो के्रांती दूर होती जबो सच्चाई समज म आती है, तब व स्वीकार करता हा उस भ्रांती मे आज मुक्ती भ्रांती मे होता है, तो वया स्वीकार नाही करता की मु अब इसको भी अांती आहे करा नीचे पंधरा फीट गेरी खाई है, खाई तो है नहीं, दूसरे लोग हैर दुसरे लो समजा भैया की नीचे जगा है, तुम क्यो खाई समझ रहे हो पंधरा फीट की खाई है, एक कदम रखो नीचे तो जमीन पे आजगे तर वार्ार नाही होता भ्रांती वारी भ्रम वली अवस्था है ऐसा उत्पन्न होता ॲसे लक्षण हो, हो मरणे की तयारी आहे मृत्यू आसपास आगे पढिये आधी कम, तथा आधिदेविकमिकम स्वर्गम स्वर्गम अकस्मात अकस्मात सिद्धांत व सिद्धांत पश्यति पश्यति विपरीतम विपरीतम सर्वमिति सर्वमिति और आधिदेविक लक्षण उसको अचानक स्वर्ग के दर्शन होने लगते है जो उसने सुन रखा है बचपन से, कि स्वर्ग ऐसा होता है वहां बड़े बड़े देवता लोग रहते हैं परियाँ नाचती रहती है और शहद के तालाब भरे रहते हैं दूध की नदियां बहती हैं घोबरे चलते रहते हैं बड़ा अच्छा संगीत होता है लोग नाचते गाते रहते हैं सब जगह सुखी सुख सूफ होता है ऐसी ऐसी जो कल्पनाएं कर रखी उसने बचपन से अब वो सारी उसको दिखने लगती इस तरह से अथवा सिद्धांत व पश्यती कोई पुराने उसको ऋषि मुनि दिखने लगते है कोई वशिष्ठ मुनि जी आ गए आज आज विश्वामित्र जी आ गए है आज पतंजलि महाराज दिख रहे हैं आज भोज जयमनी महाराज दिख रहे उसको, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे कुछ दिखने लगता है कुठ दिपरीतम सर्वमिती और सब कुछ उलटा उलटा दिखता है जो उसके हित काही दुश्मन हटाओके भले की बाहेो उलटा उलटा दिखता प्रकार उलटा उलटा दिखता है कुठ ठीक समज मे आता जे तरे लक्षण हो तो अधिदैविक लक्षण हो गे अब येत मनना च अप मृत्यू निकट आहे ठीक है जी चलिए आगे अपरातम अपरात उपस्थितम उपस्थितम अने इन लक्षणों से व्यक्ति जान लेता है कि अब अपरांतम यानी मृत्यु उपस्थितम बस पास में ही है अब ज्यादा निजिएगा सूत्रकार सुनिए सोपक्रम निरुपक्रम चर्म शीघ्र फल देने वाला और देर से फल देने वाला दो प्रकार का आयु फल देने वाला कर्म होता है तत्सय तो उन कर्मो में संयम करने से उन कर्मों का चिंतन वन करने से अपरांत मृत्यु का ज्ञान होता है की ये व्यक्ति कितना लंबा जिएगा आयु बढ़ेगी घटेगी क्या होगा इस तरह से अरिष्ट होगा अथवा अरिष्ट लक्षणों से मृत्यु के लक्षणों से भी पता चल जाता है इसकी आयु कितनी है अब मरने वाला है या देरी है इस तरह से तो ये तो ठीक ही है कोई जरूरी नहीं, नहीं। है <laughs> जानना कोई जरूरी नहीं है जरूरी नहीं, नहीं।, नहीं है पर जब सामने लक्षण आ जाए तो फिर तो व्यक्ति को सावधान हो ही जाना चाहिए और ये लक्षण अच्छे हैं इनको जान करके फिर अपना जो वसियत करनी खत्त कर हो फिर बाद में लड़ाई झगड़ा होता है मरने के बाद जब लक्षण दिख ही रहा है तो उसका लाभ उठाना चाहिए ना इतने है तो है? तो आ, तो होती प्राय लोगो गरीब कोण जिन होती, होती अगदी जीते जी वसियत करत नाही कि सारे लढे साहेब मेरी संपत्ती आहे मेरा इतना हिस्सा फेर तो मारामारी होतीये हो खून हत्या होती क्या क्या होता केस चलते कोर्ट मेंबे लंबे, -लंबे। तो सारे झंझट चे बच जायगे इले इन लक्षणो का लाभ उठान अगदी दि चलिए आगे चलते सूत्र तेईस बोलिये मैत्री आदिषु मैत्री आदिशु बलनी मैत्री आदी जो चार प्रकार की भावना बताई थी, पहले बाद में, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातश चित्त प्रसाधनादी जो भावनाए थी उन संयम करण्यास कई प्रकार के बलो की प्राप्ती होती शक्ती मिळतीय ये उसकी सिद्धि है विशेषता बताई तो मैत्री सूत्रकार हुआ मैत्री आदि में संयम करने से फलों की प्राप्ति होती है ये सूत्रार्थ हुआ अब भाष्य देखते हैं क्या लिखा है मैत्री मैत्री करुणा करुणा मुदिता मुदिता, मुदिता पिती पिती पिती तिस्त्रो तिस्त्रो भावना, भावना तो वहाँ तो चार शब्द थे यहाँ तीन बताए उपेक्षा को छोड़ दिया भावना मतलब पॉझिटिव्ह जो हम भावना करते पॉझिटिव्ह विचार करते सकारात्मक परेक्षा वकारातगेटिव हटाने वली बाब इलिस या छोड दोन तीन तर की भावना है तीसर भावना तीन प्रकार की भावना है मैत्री करुणा और मोदी षु सुखितेश मैत्रीम मैत्रीम भावयत्वा भावयत्वा मैत्री बलम मैत्री बलम तो इस संदर्भ में जो भावनाओं की बात चल रही है तीन प्रकार की भावनाए है उनमें से सुखितेशु भूतेषु जो सुखी मनुष्य है सुखी का मतलब सब प्रकार से संपन्न है धन भी है बुद्धी भी है संपत्ती है परिवार भी है आचरण भी अच्छा है सकाश है आनंदित है प्रसन्न है ऐसे सुखी मनुष्य मे मैत्री भावय मैत्री की भावना कर मित्रता बढा कर मित्रता रख करके मैत्री बलम लढते तो मित्रता से जो बल प्राप्त होता वार्त करता मैत्री का बल जे लाभ होता विधान किया जो अच्छे बुद्धिमान है पढे लिखे संपन्न है दोस्ती रखो आपले लाभ पोर लाभ लो समाज ऐसे सोरा मल फो नाही समाज मी फेल होता ॲस न सोचना चि मेरा मल मेरा मल है तेरा मार मेरा मल हो तो वी चल पायगा समाज मेसा होता तेरा मल मेरा माल मेरा मार्ग तेरा मार्ग दोनों का आपस में एक दूसरे को सहयोग देना भी और लेना भी ऐसे चलेंगे तो समाज बढ़िया चलेगा और सबको एक दूसरे का सहयोग मिलेगा सबको उन्नति होगी सबको सुख मिलेगा इस प्रकार से जो सुखी मनुष्य हैं, धार्मिक बुद्धिमान है उनके साथ मैत्री रखो दोस्ती बनाओ और एक दूसरे से अपना सहयोग प्राप्त करो उससे मित्रता का बल प्राप्त होता है दूसरे प्रकार के लोग हैं संसार में समाज में बेचारे दुखी हैं, परेशान है कमजोर हैं, विकलांग हैं, रोगी हैं, और अंग भंग हो गया टूट फूट गया एक्सीडेंट में या कुछ भी समस्या गई इस तरह के जो परेशान लोग हैं दुखी लोग हैं उनके साथ कैसा रखते विचार वो बताते हैं दुखी देशुष देशु, करुणा भावित्वा करुणा बलम लभते लभते तो जो बेचारे दुखी प्राणी है जैसे अभी विकलांग है रोगी है परेशान है आपत्ति काल में आ किसी को में आरोप लग गया संपत्ति घट गई कम हो गई किसी ने छीन ली उसकी धोखा दे दिया ऐसे भी आ जाते हैं मुसीबत में लोग तो ऐसे दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा की भावना करे वैसी भावना करने से करुणा का बल प्राप्त होता है तो उसमें दया की भावना आती है उत्साह आता है भावना आम्ही दान सहयोग की भावना आती, है, की भावना आती है, चलो है, गरीब है बेचारा रोगी है विकलांग है अथवा किती धोका द्या आज मुसीबत मेयता करी च करुणा का बल प्राप्त होता ऐसिसी भावना उत्पन्न होती सहाय करी क्यलो भग ना करे कमी हमारे साथ ॲसी घटना हो जाय और हम मुसीबत मे आता तब हम क्या चांगले दुसरा लोको सहयोग करे जे चबत तो दुसरा व्यक्ती हमारी सहायता करे तो जो दुसरा व्यक्ती मुसीबत मेता है कि मेरी आपण मदत करो कल फा हो कर्जा चुका दूंगा परिसम सहायता करो तब मे जीवन की रक्षा होकार चे एक दुसरे की रक्षा सहायता करणारी ऐसी भावना करण्यास शक्ती मितीय पद मिळता तीसरी बाण्यशिल पुण्यशील समाज में कुछ मेपकारी सज्जन लोगाला चला कोय अनाथालय चला कोविपिटल चला रहा धर्मार्थ औषधलय चिकित्सलय ॲसे ॲसे परोपकार के समाज मे काम करणे कोवि प्रचार कर किसी को अच्छी सलाह देता है किसी समस्याओं को सुलझा देता है अच्छे अच्छे सुझाव देता है इस प्रकार से जो अच्छे अच्छे काम करने वाले पुण्यात्मा लोग हैं उनके प्रति मुदिदा भावित्व उनके प्रति मुदिता की भावना उत्पन्न करे मुदिता मतलब प्रसन्न होना उनको देख करके खुश होना चाहिए जो अच्छे लोग है परोपकारी लोग है सज्जन लोग है उनको देख करके खुश होना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए वाह कितने सौभाग्य बारे देश मे रोपकारी लोक है हमको ऐसे केली अस्पतालो केली गरीबो केली इतकी मदत करण्या जीवन शिक्षा मिळतीय प्रेरणा मिळती हैसे काम करे इन के काम मे अच्छा अच्छा सहयोग करे तो इस प्रकार की भावना करणे मोदी का बलम लगते प्रसन्नता का बल प्राप्त होता और उससे भी सेवा कार्यो मे परोपकार के कार्यो मे योगदान देने की इच्छा पैदा होती है, इस तरह से व्यक्ति ठीक रहता है, और यदि वो अच्छे लोगों लोगो कोसन नहीं होगा खुश नहीं होगा तो उनको देखकर द्वेष होनता बनता गुस्सा आता लोकसेवा करते हैं, नाम कमाते सबलो इन आगे पिछे घेको कोण पूजता नाही ऐसे ऐसे उनको फिर द्वेष पैदा हो जाएगा द्वेशन हो जाएगा तो उस द्वेश से बचने के लिए अच्छी सोच रखनी चाहिए अच्छा चिंतन रखना चाहिए इससे हमको इस तरह का बल्ब प्राप्त होगा तो ये तीन प्रकार के बल्ब तीन प्रकार की भावनाओं से प्राप्त होते हैं आगे कहते हैं भावनात भावनात समाधि समाधि यह ससंयम स भावना भावना से ऐसी ऐसी भावना करने से क्योंकि ये सकारात्मक विचार है सकारात्मक विचार है ऐसा करने से यह समाधि जो समाधि लगेगी इन चीजों में जो हम संयम करेंगे समाधि लगाएंगे वो तो संयम कहलाएगा वो तो ठीक है और फिर उसमें जो हम संयम करेंगे तीन भावनाओं में तो उससे क्या होगा तत्व बगानी अबंध्य अबंध्य वीरियाणी जायंते।, जायंते तो वो जो संयम करेंगे इन भावनाओं में उससे हमको बड़े अच्छे अच्छे बल प्राप्त होंगे अबंध्य वीरियाणी नष्ट न होने वाले बल मजबूत बल प्राप्त होंगे इसलिए ऐसी भावना करनी चाहिए और अच्छे अच्छे बल की प्राप्ति करनी चाहिए जिससे हमारे जीवन में उन्नति हो और हम अच्छे अच्छे काम करते रहे बुरे काम से बचे रहें इस प्रकार से करना चाहिए फिर कहते हैं पाप शीलेषु शी उपेक्षा उपेक्षा न तो भावना न भावना जो पाप करने वाले लोग हैं उनमें तो उपेक्षा ही करना ठीक है उनसे तो दूर रखना ही ठीक है उनसे संबंध नहीं रखना चाहिए उनसे यदि पापी लोगों से दुष्ट लोगों से खराब राक्षस लोगों से यदि संबंध रखेंगे तो वो तो हानिकारक है अगर वो हमसे खुश हैं, उनसे दोस्ती रखते फस जायगे चक्करो केपेट मे आयंगे कभी सरकार पकडेगी हम फस जाएंगे की तुम्हारा इनसे रिलेशन आहे तुम्ही गडबड करते हो चांगली खाते हो तो फा फस जायगे इली दूर राहणार फालतू झगडा करिया तर हमारा नुकसान करेगे इलिये ना दोस्ती ना दुश्मनी कुठ नाही दूर राहणार अपना जीवन सुरक्षित रहेगा, राहीर अपना जीवन ठीक ठीकेशु उपेक्षा बडा अच्छा दृष्टांत द्या जो कोयला होता नायला उत्तर दूर राहणार दोस्ती अच्छा नाही आहे दुश्मनी अच्छा नाही अगर कोयला गरम है हात जगवेगडा है हात काला करेगा दोनो समेंट नुकसान करेस कोयलो चे दूर राहत एक और हिंदी मेह हो कोयलो की दलाली मे मुह काला <laughs> अगर कोयलो की दलाली करेले उडते काला होय गे कोयलो चे दूर रहना चाहिए, मतलब खराब लोगो चे बच के राहणार सारे हुआ ततश्च ना समाधी समाधी न बलम न बलम उपेक्षा का हो उपेक्षा का पापशील व्यक्तियों में पापियों में तो उपेक्षा ही करना ठीक है उनमें भावना तो नहीं करनी चाहिए जब भावना ही की ही नहीं तो फिर वहां से बल कहां से आएगा तथा इसलिए तस्याम नास्ति समाधि जब भावना ही नहीं की तो उसमें समाधि नहीं हो पाएगी और जब समाधि नहीं की तो वहाँ से फिर उपेक्षा से बल भी प्राप्त नहीं होगा इसलिए उसको छोड़ दिया सूत्र में तीन ही लिये मैत्री करुणा और मुदिदा तत्र संयम तयम अभाव तो उपेक्षा में संयम नहीं हो सकता वो तो नेगेटिव नेगेटिव तत्व है अभावात्मक तत्व है इसलिए उसमें संयम नहीं हो पाएगा जब संयम ही नहीं हुआ हो तो बल क्या कुछ नहीं मिलेगा इस प्रकार से ये सूत्र समझना चाहिए ठीक है तो तो योगी हा धीर धीर अभ्यास होता शुरू चे ॲसी भावनाही बनता अगोदर दोस्ती रता सुखी लोगोर दुखी लोक करुणा दया की भावना रक्ता जित बनता उत्तर सहयोगी करता तन मन धन चे जो भी होता व्हायला करताहता भगवान बहुत शक्ती देता आनंद देता उत्साह देता पर धीरे धीरे करते करते फिर उसकी आदत हो जाती है उसका स्वभाव ही ऐसा बन जाता फिर उसको विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता शुरू में तो करना पड़ता है, ठीक हो गया ये हो गया चलिए चौबीसवा सूत्र आगे देखते हैं बलेषु हस्ति, हस्ती बलादीनी बलादीनी भाष्य पंडित हस्ती बले हस्ती बले सही अमार हस्ती बलो हस्ती बलो हाथी मे संयम कठीण जित एक मे हाथी जितना बल आ तर आकता थोडा बहुत प्रभाव पड सकता है जे हाथी मे अच्छा बल होता है, तो कोण हाथी का विचार करे की हाथी बहुत बलवन होता हैर वैसा व्यायाम भी करे और वैसा वैसा पुरुषार्थ भी करे बल वन बनने का तो उसमें बल की मात्रा बढ़ जाएगी यहां तक तो ठीक है पर हाथी जितना बल आ जाएगा ये ठीक नहीं है बताया था कुछ वाक्यों का ऐसा अर्थ करो तो ठीक है ऐसा अर्थ करो तो गलत ये उस कैटेगरी का सूत्र है हाथी के बल में संयम करने से हाथी जैसा बल हो जाता है इस वाक्य का यदि ऐसा अर्थ करें कि हाथी की तरह कुछ अधिक बगा जाता है जैसे हाथी में अधिक बल होता है ऐसे उसका बल भी बढ जाता है यहां तक तो ठीक है और क्वांटिटी में मात्रा में हाथी जित बल आता करेंगे तो ठीक नहीं इतना तो नाही आयगा ठीक आहे हा तो, पर पर तो भी वो हाथी जितना तो नहीं होगा। हाथी बडे पेड उखाडते बडे बडे मोठे मोठे लठ्ठे खीच खींच जंगलो मे जाते ना ट्रान्सपोर्टेशन हाती होता ने जंगलों में वहां ट्रक तो जा नहीं सकते तो वहां वो लोग लट्ठे काट काट के पेड़ों के मोटे मोटे फिर वो हाथी के द्वारा खींच खींच करके बाहर लाते हैं रोड का तो मनुष्य जो है वो इतना बड़ा मोटा लठा खींच के जितने आधा मील एक मील तो नहीं खींच सकता इसलिए हाथी जितना बल तो नहीं आ पाएगा फिर भी व्यायाम करने से ब्रह्मचर्य का पालन करने से हाथी के बल में संयम करने से कुछ तो लाभ होगा बल बढ़ेगा इसमें कोई शंका नहीं इसलिए सीमित मात्रा में इसका समझना चाहिए हाथी जितना नहीं क्वांटिटी नहीं ऐसे ही अगला वाक्य है तो वैनते हैं गरुड़ जी को गरुड़ पक्षी विनीता का पुत्र तो वैनते गरुड़ जी के बारे में बताते हैं वो बड़ा बलवान पक्षी होता है और आकाश में दूर तक उड़ता है और लंबा उड़ता है तो वहनते उस गरुड़ पक्षी के बल में संयम करेंगे तो उससे भी हमारा बल बढ़ेगा बस उचित मात्रा में बढ़ेगा इतना ठीक है वायु बले संयम आदम वायु बलो वायु बलो भगवती तो इसी तरह से वायु के बल में संयम करने से वायु का बल आ जाता है वायू जैसा बल आता कुठ अधिक आता तो ठीक है, कई लो प्राणायाम करते ना ॲसे वायू कोर बडे बडे पत्थर तोड देते बडे बडे भारी भारी चिजे उठा लते कारोकले थाली फाड देते हैं ऐसे ॲसे मत बल से होण्याे कार्य उनको सिद्ध करले तो, तो ठीक है ॲसा करणे बल पो बढा व अतिशोक्ती मे जाता जरा बचके राहणार इसी, इसी भावना से कई लोग जो व्यायाम करते ना पहलवान अखाडे वो हनुमान जी का फोटो रखते रखता हनुमान जी बहुत बलवान थे आप इतिहास जानते ही अच्छे अच्छे राक्षसो की खिचाई करते खूप ठोका मार द्या उडा उडा के फेक द्यावा मे बिचारे नीचे फेक के गर के मर गे तो हनुमांी बहुत वास्तव मे बलवान इथे पहलवान जो बनते अखाडे मे हनुमान जी का फोटो रखता और उसके फोटो रख के उसके बल में संयम करते हैं और फिर लगाते हैं दंड वे फिर कुश्ती लड़ते हैं अखाड़े में तो उनका बल बढ़ता है बहुत अच्छे बल बन जाते पहलवान बन जाते हैं। इस तरह से ठीक अब सूत्र का हुआ बलेशु हस्ती बलादी तो बलों में संयम करने से हाथी आदि वैनते गरुड़ आदि वायु आदि पदार्थों के जैसा बल प्राप्त होता है अर्थात बढ़ता है बल की वृद्धि होती है इस तरह से इसका असर होना चाहिए जी है माफ तोल तो नहीं है कोई ऐसा कोई मीटर से हम नाप लें कि अब 10 किलोमीटर दस किलो बढ़ गया या 5 किलो बढ़ गया या कुछ ऐसे कोई अनुभूति तो है कि जितना आप लोगों से मित्रता रखेंगे अच्छे सज्जन लोगों से उतना आपके अंदर उत्साह होगा अच्छे लोगों को देख आप प्रसन्न होंगे उतना उतना आपके अंदर तनाव रहित चिंता रित मुक्ति, मुक्ति की भावना, भावना प्रसनता की भावना स्वस्थता की भावना होगी और जित भावना कोम करेगे उतनी च कम होती जायगी वगैरे जो जैसा प्रयास करेगा वैसा वैसा अनुभव होगा ठीक बाकी उसकामीटर सीधा कोण नाही बाहेर को तोडलेत दो किलो है ढाई किलो है तीन किलो ॲस ॲसा कठीण आहे ना ऐसे जानना कठिन ऐसा जानना कठिन है बस लगातार हम अभ्यास करते जाते हैं ये ताकत वाले तो देख सकते हैं तो, तो, तो, तो फिजिकल हुआ वो आध्यात्मिक है मानसिक बल उसको ऐसे मापना कठिन है कुछ मापदंड से मापना कठिन है बस स्वयं अनुभव कर सकते है भाई पिछले साल और आज में मेरा कितना अंतर आ गया एक वर्ष पहले मेरे अंदर मैत्री बल इतना नहीं था इतना उत्साह नहीं था इतकी निश्चिंतता नहीं थी इत मुक्ती नहीं थी आज मी बेटर महसूस करत अच्छा महसूस करता तणाव कम होगा राग द्वेष कम होगा लढाई झगडा कम होगा मरा क्रोध भी कम होगा आज मी खुश राहता हा ऐसे ऐसे इस तरह एक सर्व पहिले दो सर्व पहिले पाच सर्व आपली तुलना करे तो समज मे आयगा ठीक सूत्र प्रवृत्त न्यासा भाष्य पडेल ज्योतिष्मती ज्योतिष्मती प्रवृत्ती प्रवृत्ती उक्ता उक्ता मनस मनस तो मन की एक ज्योतिषमती प्रवृत्ति कही गई थी पहले बाद में छत्तीसवें सूत्र में पैतीसवां सूत्र था विषयवती व प्रवृत्तिपन्ना मनसा स्थिति निबंधन विषो कावा ये छत्तीसवां सूत्र था तो ज्योतिषमती प्रवृत्ति बताई थी कि मन के अंदर हम ज्योति को देखते हैं प्रकाश को देखते हैं उसमें अपने मन को टिकाते हैं तो उससे मन एकाग्र होता है ऐसी ज्योतिषमती प्रवृत्ति बताई थी फिर उस, उसी संदर्भ में कहते हैं तस्याँ, तस्याँ, या आलोका, या आलोका, तम तम योगी यवहितेवा विन्यस्य की मात्रा छई है अधिक अक्ष होणार अधिक अक्ष लिखा ना जी। होना चाहिए। तो कहते हैं कि वो जो मन की ज्योतिष्मती प्रवृत्ती बताई थी आलोक उस प्रवृत्ति में जो आलोक है प्रकाश, है।, वाली जो प्रकाश वाली है प्रकाश है तम उस प्रकाश को तम आलोकम उस प्रकाश को योगी व्यक्ति सूक्ष्म व अर्थ किसी सूक्ष्म पदार्थ में विन्य से लगा करके उस प्रकाश को किसी सूक्ष्म तत्व में लगा करके तमर्थम अधिगछती उस वस्तु को जान लेता है सूक्ष्म जैसे तन्वात्रा है मन है इंद्रिया है बुद्धि है अहंकार सूक्ष्म पदार्थ तो ऐसे ऐसे सूक्ष्म पदार्थों में उस प्रकाश को लगाए संयम करे तो उन उन पदार्थों को जान लेता है ऐसा बता रहा है तो चलो सूक्ष्म पदार्थों को तो समाधि में जान सकता है ये तो योगदर्शन स्वीकार कर रहा है वितर्क, विचार आनंद अस्मिता इन समाधियों में इन तत्वों का इंद्रियों का मन का बुद्धि का धनवात्राओं का आत्मा का अनुभव हो जाता है यहां तक तो ठीक है परंतु यहां यह विचारना है कि वो उस प्रकाश को लगाता है इससे ये काम सिद्ध होता है या अन्य प्रकार से होता है ये थोड़ा सा विचारणीय है तो ये कहना कठिन है कि उस ज्योतिषमती प्रवृत्ति के प्रकाश को लगाने से ये काम मिलता है इसको थोड़ा डाउटफुल मानते हैं पर इतना तो हम ठीक मानते हैं कि सूक्ष्म तत्वों को वो जान सकता है दीवार के पीछे है। दस मकान छोड़कर ग्यारहवें मकान में कोई वस्तु रखी वो व्यवहित पदार्थ है या एक दीवार के पीछे वो भी व्यवहित है व्यवहित माने ढका हुआ पर्दे के पीछे अब वो पर्दे के पीछे या वार के पीछे जो जो चीजें रखी हैं, उनको वो जान लेता है ऐसा अर्थ बता रहा है ऐसा कठिन लगता है एक दफा मुंबई में टेलीविजन के प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया सीरियल था दायरे उसका एक एपिसोड था उस एपिसोड का टाइटल था चमत्कार तो दो व्यक्ति हम थे जो चमत्कार के विरोधी थे और दो व्यक्ति और थे पैनल में वो चमत्कार के समर्थक थे ऐसे दो दो व्यक्ति थे तो दो, दो समर्थकों में से एक समर्थक ने कहा कि जो है मैं दूर की बात बता सकता हूं दस मकान पीछे क्या हो रहा है मैं बता सकता हूँ लंदन में क्या हो रहा है मैं बता सकता हूं खजाने मकान में कौन व्यक्ति क्या बात कर रहा है क्या, क्या काम कर रहा है मैं देख के बता सकता हूँ ऐसे ऐसा वो कहने लगा तो हम जो दो साथी थे तो को नहीं मानते थे तो हम में से चमत्कारे दूसरे साथी थे अच्छा अभि बाजू कमरे मे बीस आयटम रुस वस्तू आपण कोण कॉन सी बीस चिजे रखी मानलं लंडन की बाई पडोसो तो बिचारे दोस्ती बंद होईल फेर कोण जवाब नाही दे पो चुपो गया। ॲस फलतू बाद करते की दूर की बाधान वली बागे ढकी हुई पदार्थ कोण लगे तो ॲसा दिस अगर संभव होता तो जो व्यक्ति ॲसि सिद्धी रखता हो उसको उसो बुला चलो भे चलो सरकार के पाच हैं, सी में, मे में चलो हमारे साथरा पकडवा पकडवाओ ना चोरों को देश का भला हो्यापाठे बैठे बतावो तो चोर पकड लगे आपण मार खजान दबा रखा है तो देश का कितना कित हो अगर आपने ये कला है ये विद्या है ये योग्यता है तो देश के काम आनी चाहिए, अगर करतेस कम बैठती दिवस मे कि वो दिवार के पीछे की चिजे दिल्ली की संसद मे होा येत बैठक जणले महाराष्ट्र मे बैठक दिल्ली की बाहेर कठीण लग्ता विप्रकृष्ट काल से विप्रकृष दूर वाली चीज जैसे महाराष्ट्र में बैठ के पूना में बैठ के दिल्ली की बात जान लेकिन लंदन ले, की बात जान ले अमेरिका की बात जान ये दूर वाली बातें हमारे दीवार के पीछे पर्दे के पीछे डकी हुई है हो तो ये दोनों बातें अभी थोड़ी विचारणीय है इसको इस तरह से समझना चाहिए सूत्रकार सुनिए प्रवृत्ति आलोक नसार प्रवृत्ति के प्रकाश को न्यासाथ लगाने से इसमें सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ठ वस्तुओं में ज्योतिष मती प्रवृत्ति के प्रकाश को लगाने से संयम करने से उन उन वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है यह शाब्दिक अर्थ हो गया सूत्रार्थ विचारणीय पक्ष मे स्वीकारतेसो अभि ठीक नाही मानते फिरभी थोडा रास्ता भी रखते मनलो कलो को कोता हा पचास मके झगडालो नाही आहे अडियल नाही है हठी अगर करी बाब चल साहेब पनीपर चल सकते गाव चे बिना लकडी तख्ते के, बिना किती फर्श के ऐसे पनी नदी के ऊपर चल सकते हैं। तो का अभि तक समज मी नाही आई बाची नाही दिगत साहेब हवा मे उड सकते हैं। आकाश गमन एक शुद्धी आयगी आकाश गमन आकाश मड जाता तो भी, हमें तो नहीं। भी कोई दावा करे नहीं साहेब बिल्कुल हो सकता है, तो हम, दिखा दो, हम लेते। आप करी करी बिकुल सत्य कोविकार करण्या तयार है पर अबत वेळ दिग मे जची नाही ज्योतिषमती का अर्थ है कि हम आंख बंद करते हैं और हमको एक लाइट दिखती है जैसे दीपक की लाइट होती है दीपक की बत्ती होती है सूर्य का प्रकाश होता है चंद्रमा का प्रकाश होता है कोई शुक्र ग्रह का प्रकाश है कोई मंगल का है बृहस्पति का है ऐसे ऐसे कोई भी हमको ज्योति दिखती है अंदर आँख बंद कर आँख बंद करती वो है ज्योतिषमती प्रवृत्ति है, तो ये 25 पच्चिसवा सूत्र हुवा अब्छीसवा सूत्र हे बहुत गडबड बहुत ज्या गडबड बहुत गप्पे मार रखी है। है? चलो, थोड़ा सा तो पढ़ लेते हैं, चलो थोडासा पडलेत नमूने पढ़ सूत्र छबीस बोलिये भुवन ज्ञान भुवन सूर्य सूर्य संयम संयम सूत्र का अर्थ है सूर्य मे संयम करण्या भुवन लोक लोकांतर का ज्ञान होता आप कहेंगे यद पिंड है ब्रह्मांड में जैसा शरीर में ऐसा ब्रह्मांड में तो कई लोग इस कार करते हैं शरीर में जो सूर्य नाड़ी है सुषमना नाड़ी है जो भी कोई नाड़ी उसको लोग सूर्य नाड़ी कहते हैं तो शरीर में जो सूर्य नाड़ी है उसमें संयम करने से हमको सूर्य का पता चल जाता है ऐसे कितने नक्षत्र हैं आसपास में कैसे क्या गतिविधियां चल रही है हम यहाँ संयम करते हैं और हमको पता चल जाता है तो ये भी परीक्षा कोटी में कोई करके दिखाएगा तो मान लेंगे अड़ियल नहीं है पर जो भाष्य लिखा है उसमें तो बहुत ही गड़बड़ है पूरा ऐसा लगता है जैसे कोई पौराणिक व्यक्ति लिख रहा है पुराण का पूरा का पूरा कॉपी को। कर दिए पूरी नकल मार दी ऐसी गप्पे बहुत सारी है तो यह सूत्रार्थ हो गया कि सूर्य में संयम करने से लोक रूपांतरों का ज्ञान होता है अब कितनी मात्रा में होता है कैसे होता है वो अभी साधे कोटिंग में चलिए भाष्य देखें वैसे दो चार लाइन पड़ेंगे ज्यादा आपको मजा नहीं आएगा इसमें आप खुद बोर हो जाएंगे आप कहें क्यों समय नष्ट करें इसको छोड़ो फिर भी नमूने के तौर पे दो चार पंक्ति पढ़ेंगे तत्प्रस्तरास्तरा सप्तोका सप्त लोका तो ये तत्प्रस्तारा का मतलब भुवन का प्रस्तार लोकों का जो विस्तार है उसके बारे में बताते हैं तो ये लोकलोकंत्रों का जो विस्तार है वो बताते हैं जैसे की सप्तलोका सात लोक है कौन कौन से है अविचे इति प्रभृ मेरू पृष्ठ तो अविची से लेकर के और मेरू पर्वत की पीठ तक जितना भाग है ये सारा ये तो है भूलोक भूलोक तो दिखता ही वो तो समझ में आ रहा है फिर आगे देखते हैं मेरू पृष्ठात मेरुष्टा आरभ्यु ग्रह, ग्रह, ग्रह नक्षत्र तारा, तारा विचित्रो, विचित्रो अंतरिक्षलोका, अंतरिक्षलोका, चलो, मेरु पर्वत के उपर से पाड़ी से शुरू करके और ध्रुव तारे तक इतने एरिया इसमें क्या है ग्रह हैं ये मंगल शुक्र बुध आदि ग्रह आते हैं फिर नक्षत्र कई स्टार्स के भी आते हैं चक्कर लगा लगाती है जो स्वयं चमकता है वो नक्षत्र है। तो सूर्य जो है यह नक्षत्र है स्वयं चमकता है इस तरह से जो नक्षत्र है उसके चक्कर लगाए मंगल बुद्ध गुरु शुक्र ये हो गए ग्रह और जो ग्रहों का भी चक्कर लगाए वो उपग्रह जैसे पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा तो चंद्रमा को उपग्रह कहेंगे पृथ्वी को ग्रह कहेंगे सूर्य को नक्षत्र कहेंगे इस तरह से तो मेरू पर्वत की पीठ से लेकर और ध्रुव तारे तक इतने एरिया में क्षेत्र में जो ग्रह नक्षत्र तारा आदि विचित्र पदार्थ है ये सारा अंतरिक्ष लोग कहलाता है ये अंतरिक्ष हो तथा पर स्वर लोकहा स्वरलोक पंचविधा पंचविधा और उस अंतरिक्ष लोक के ऊपर उससे परे और आगे स्वर लोक है वो पंचविधा पांच प्रकार का है तो ये सात लोग बता रहे थे ना एक भूलोक हो गया एक अंतरिक्ष हो गया और आगे पांच लोग ही हो गए वो कौन से है महेंद्र तृतीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थ प्राजापत्यो प्राजापत्यो महरलोक महरलोक त्रिविधो ब्राह्मण ब्राह्म्र लोक तीसरा है प्राजापत्य महरलोक ये चौथा है और तीन प्रकार का ब्राह्म लोक है वो कौन सा है तद्य था जन लोक जन लोक तपोलोक तपोलोक सत्यलोक सत्यलोक तो जनलोक एक जन लोक है एक तपोलोक है एक सत्यलोक है ये तीन तरह का ब्राह्म लोक है ये सारा हो गया तो अभी बड़ी विचित्र बात है ब्राह्मूमि को ब्रह्मिको लोका ततो महेन्द्र तारा भुविजा प्रजा ये संग्रह्लोक वचन त्र अचे तुचय उपरी उपरी उपरी उपरी निविष्टा ष महानरक भूम महानरक भूम घन सलिल सलिल अनिल अनिल आकाश आकाश तम तम तमक। प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा महाकालम्बरीश महाकालम्बरीश रौरव रौरव महारौरव महारौरव काल सूत्र काल सूत्र अंधता मिश्रा ऐसे ऐसे लोग क्या समझ में ऐसे काल्पनिक बातें देख रखी हैं, तो इसका हिंदी अनुवाद देखली अगर इच्छा हो तो बाद होतो बामेंबा नष्ट नाही करे फालतू काल्पनिक बादा है काम की बात नाही ॲसा लिखा हैसे देवता लोक राहते देवता उमर इतकी होती बहुत लंबी उमर वेळ होते आगे चल करता देवता है। की उमर, है, उमर, उमर कितनी होती आहे 2 सहस्त्र 4 सहस्त्र 8 सहस्त्र 16 सहस्त्र 32 सहस्त्र 64 सहस्त्र एक लाख अट्ठाईस सहस कल की आयु होती है एक लाख अट्ठाईस कल्प मतलब एक लाख अट्ठाईस हजार हो जितनी इतनी मनुष्यों की आयु अब बताओ ये हो सकती है इतना आदमी तो कोई नहीं जी सकता ना ये सर्वथा असंभव हैं, इस तरह की इसमें बहुत सारी लिखी हैं, तो इसलिए ठीक नहीं, नाही नष्ट करेगे अभि शकते सत्ताईस वंद्रे चंद्रे तारा तारा, तारा व्यूह जणम व्यूह जण भाष्य चंद्रे चंद्रे संयमम संयमम कृत्वा ताराणाम ताराणा व्यूहम कहते हैं चंद्र में संयम करके तारो तारों की रचना का ज्ञान कर ले हुए तारो की रचना को ज्ञान कर ले क्योंकि चंद्रमा तारे सब आपस में सम्बद्ध रहते तो ये संयम करने के लिए पहले खगोल शास्त्र पढ़ना पड़ेगा पूरा स्टडी करना पड़ेगा आकाशीय विज्ञान सूर्य कहाँ है पृथ्वी कहाँ है गतियाँ क्या है दिशाएं क्या है कैसे चलते हैं कितनी इनकी स्पीड है कब कहाँ पहुंचेंगे चंद्र ग्रहण का बो होगा सूर्य ग्रहण कब होगा कैसे होगा ये सारा अध्ययन करना पड़ेगा तो इतना इतना अध्ययन करेंगे और फिर बैठ के संयम करेंगे तो फिर हो ही जाएगा तो इतना तो ठीक है इतनी, अर्थ, से, इतनी अर्थ ठीक है कि सारा गतियों का अध्ययन करें लोग रोग अंतरों की और फिर संयम करें तो फिर बहुत सारा ध्यान हो जाएगा ठीक बात बाकी कोई सीमा का अतिक्रमण करे की बस एक चंद्रमा में संयम करो और आपको यही बैठे बैठे सब तारो काल जायगा फोन किस दिशा में मेन स्पीड चेल रान आगे चल अठ्ठाईसवा सूत्र ध्रुवे तद्गती जीनो तिनो सीधाही ध्रुव तारे मे संयम करणे गती का जीन होता है।, है वैसे कहते ध्रुव तारा जो आपण ध्रुव ध्रुव का अर्थ स्थिर तो परंतु महर्षी दयानंद जीने लिखाण प्रकाश मे आकाश मे गुरु पदार्थ बिना गती के स्थिर नाही सकता आपण टिकाय रखने घुमना पडता ग्रेविटेशन के नम के हिसा घुमना पडता तब जा टिकता है गतीशील सभी है फर गतिया और हमारी पृथ्वी की गतियास तर की है कुछ रिलेटिव है कुछ कम्पेरेटिव है तो हमको वो हमेशा वही दिखता है फिर जो इस खगोल शास्त्री लोग हैं वैज्ञानिक उन्होंने अध्ययन करके बताया ये वैज्ञानिक ने बताया कि ध्रो तारा हमको इतनी दूरी से तो ऐसे लगता है कि वो वही है पर वास्तव में सूक्ष्मता से जब हम अध्ययन करते हैं तो वो अपने स्थान से डेढ़ अंश इधर उधर गति करता है अब डेढ़ अंश तो इतना छोटा है इतनी दूरी से क्या पता चले नहीं? अभे पहाड पे एक मक्खी बैठी होता पता पहाड पे ना तो इतने लाखों करोडो मील दूर होण्याचेंश इधर हिलेगा अभि पता कितना हिला हा कोविष अध्ययन करेस पता चल जायगा ॲस अध्यन करता विशेष अध्ययन करेगे तो पता चलेगा चलिये भाष्य देखते हैं। ततो संयम संयम ताराणाम ताराण गति इस प्रकार से ध्रुव तारे में संयम करके उससे संबंधित अन्य तारों की गति को जान लेगा ठीक है सही कृत ऊर्धव विमानु ऊर्ध् विमानशु दो विमान का अर्थ यहाँ हवाई नहीं है मोटा सा लोग विमान का अर्थ हवाई ही समझते हैं तो यहाँ विमान का अर्थ है विशेष मान युक्त ध्रुव तारे के ऊपर जो विशेष परिमाण वाले मान का अर्थ परिमाण विशेष साइज वाले जो ऊपर के तारे हैं उनके बारे में यदि, यदि हम अध्ययन करेंगे तो उनकी गति का पता चल जाएगा उनका सारा साइज और भार और ये और वो जो भी बातें हैं उनके बारे में बहुत सी जानकारी हो जाएगी तो ये बात ठीक है इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है सूत्रों नतीस नाभी चक्रे ना चक्रे काय जानव का भाष्य संयम कृतवा चक्र में संयम करने पर संयम करके शरीर की रचना को व्यक्ति जान ले हुए की शरीर रचना कैसी है इसमें भी पूरा बायोलॉजी में जाना पड़ेगा आयुर्वेद का अध्ययन करना पड़ेगा है क्या क्या है वो आगे पढ़ते हैं? कैसे काय की रचना शरीर की रचना किस तरह की है वो सारा समझ में आ जाएगा नाभी चक्र में संयम करके और क्या क्या अध्ययन करना होगा वात पित्त वात श्लेषमाण श्लेषमाणा त्रयोदोषा त्रयोदोषा जब आयुर्वेद का अध्ययन करेंगे शरीर रचना का विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा शरीर में तीन प्रकार के दोष है इनका नाम दोष है आयुर्वेद की भाषा में एक का नाम है वात दूसरा है पित्त और तीसरा है श्लेष्म और कफ ये तीन दोष हमारे शरीर में अध्ययन करने से पता चल जाएगा इन तीन परिवह हमारा स्वास्थ्य टीका है समदोष समाग्निश्चय सम धातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मना स्वस्थ नित्य विधेयक बड़ा <laughs> इतनी अच्छी परिभाषा बताइए इस परिभाषा के अनुसार स्वस्थ व्यक्ती मिळणार कठीण दुनिया दुन्या दो चार योगी स्तर के स्वस्थ मिशान सरिभाषा मे रोगी हा बहुत उच्च स्तर का योगाभ्यासी क्युकी आत्मान इंद्रिया उशी की प्रसन्न होती जो उच्च स्तर का योगी होगा हर एक कब की तो नाही दोष तो भी सम होफ सम मात्रा मे हो विषम नाही हो विकृत नाही हो तब स्वास्थ्य ठीक वाढ बो रोग आज तीन दोष हैन संतुलन बरी ठीक राहता सारा अध्ययन करेगे तर समज मे आयगाव शरीर की रचना किस किस प्रकार की है तीन दोष होगे बढिये धात सप्तवा सप्त लोहित लोहित लो मांस मांस स्नायु स्नायु अस्थि अस्थि मज्जा मज्जा शुक्राणी शुक्राणी ये सात धातु है आयुर्वेद में इनका नाम धातु है धातु कहते हैं जो शरीर को धारण करे धारण आप धातु शरीर को धारण करती है सात चीजें शरीर जीवित रहता है ठीक रहता है संतुलित रहती है धातुए शरीर ठीक रहता स्वस्थ रहता है तो इसलिए उस श्लोक में कहा था सम दोष समु धातुओं की सम होनी चाहिए अगर धातु में हो गई तो फिर रोग आ जाएगा तो ये सात धातुए हैं।, हैं मांस मांस आप जानते ही स्नायु नाड़िया हो गई अस्थि हड्डियां हो गई और मज्जा मज्जा एक जैसा पदार्थ होता है जो प्राय जोड़ो में रहता है उसको मज्जा कहते हैं जो लुबिकेंट का काम करता है और शुक्राणी ये सातवी धातु है शुक्र ये सात चीजें हमारे शरीर में रहती पूर्वं पूर्वम पूर्वम पूर्वम पूर्वम ऐशाम पाठ में गड़बड़ पूर्वम, पूर्वम ऐशाम बाह्यम इतिषा या तो ऐसा होना इत ॲसा याव मकारी मात्र आयगी ॲसा पाठ होणार पाठ ठीक नाही जो देख रन्यास ॲसा करले व फतू आहे व अक्षर जो लिखाय कुठ अधिक होणार्यासा इस पंक्ति में बताया पूर्वम पूर्वम कैशाम बाह्यम इसमें जो पहले नंबर पे लिखा है लेफ्ट साइड में वो बाहर की चीज है और जो दाई तरफ लिखा है वो उसके अंदर है एक दो तीन चार पांच छह सात जो सातवा है वो सबसे अंदर है जो पहला है, वो सबसे बाहर है बस इस तरह से रचना है ये सारी रचना समझ में आ जाएगी नभि चक्र में संयम करो आयुर्वेद का अध्ययन करो तो समझ में आ जाएगा वो तो ठीक बात सूत्र सूत्रार्थ हो गया ना। नाभी चक्र नाभी चक्र में संयम करने पर काय व्यूह हो ज्ञानम शरीर की रचना का ज्ञान होता है सूत्र तीस बोलेंगे कंठकूपिपाशा श्रुद्ध पिपाशा निवृत्ति निवृत्ति सूत्र का अर्थ में संयम करने से संयम अर्थ तैयार हो ही हो जाएगा पीछे से कंठ कंठकूप में ये कंठकूप है कंठ का जो गड्ढा ये गड्ढा सा दिख रहा है इसमें संयम करने से क्षुपासा निवृत्ति भोग प्यास की निवृत्ति होती है भोग प्यास अधिक नहीं सताएगी कंट्रोल में रहेगी ये संयम सीखना पड़ेगा ऐसे नहीं आपको छुट्टी कर दो रोटी खाने की आपके भूख प्यास भाग जाएगी ऐसे नहीं होगा तो कंठकूप में संयम कैसे किया जाए किसी से सीखना पड़ेगा भी जैसे हमने कुमार जी करते, है तो कैसे करते हैं दो घंटा चार घंटा रोकेंगे एक सीमा तक रोक सकते हैं ऐसा नहीं की बीस साल तक बिना भाई जी लेंगे ऐसा नहीं है ऐसे कई लोग होते हैं नाटकवास जो ड्रामा करते हैं और उनके टेलीविजन में भी आते हैं समाचार फलना आदमी पैसट सर्व खाणी भी खा पिता कुठे खाता रोटी नाही खात सब्जी कुठ नाही खाता पैसट सहा हो गे जीरा ॲसा नहीं हो सकता उदर काही एक गुजरात का व्यक्ती थाका टी वी मे दि ॲसा तो कंठकूप मे संयम करणे भू प्रयास की निवृत्ती होती है। दो चार घंटे पाच घंटे रोक सकते दो दिन चार दिन तक भी रोक सकते हैं इसी में कोई आपत्ति नहीं है भविष्य पढ़ेंगे जेहुआ या अधस्ता अधस्ता तंतु तंतु जेहुआ के नीचे एक तंतु है नाड़ी है ये जेहुआ इसके नीचे एक नाड़ी है ततो अधस्तात, अधस्तात कंठा कंठा उसके नीचे कंठ है ये कंठा जानती ततो अधस्तात, अधस्ता। के तो अधस्ता कोठ केस गे मे संयम से भूख प्यास बाधा नी डालती दो चार घंटे तक हो सकता बाय सीखरे तो यात्रा मे परि हो ट्रेन लेट हो जाय ट्रेन लेट हो जाय खाई दो चार घंटे तो परेशान होगा थोडा संयम करले तो दो चार घंटे काम चल जाएगा जब पहुंच जाएगा घर तब जा खालेक्रमण चे बच जाएगा। इस प्रकार चे सूत्र तीस होगया आगे चलि इकतीसवा सूत्र छोटे छोटे सूत्र कोर्म नाट्यम कोर्म नाट्यम स्थैर्यम नाड़ी में संयम करने से स्थिरता आती है कूर्म कहते हैं कछुए कोई कछुए के आकार की नाड़ी है उसमें संयम करो तो व्यक्ति स्थिर हो जाए कैसे हो जाएगा चलो आगे देखते हैं भाषी में कुर्मा कर्मा कारा।, कारा नाड़ी नाड़ी जो कंठकूप था उसके अधे छाती मे कंठकूप के नीचे यहां में, नाड़ी, एक के आकार की नाड़ी है, पूछना पड़ेगा किसी से <laughs> नहीं। है? करके, नाई हा करी नाडी तस्या कृत संयम संयमा स्थिर पदम स्थिर पदम छवे के आकार की नाड़ी में संयम करने वाला व्यक्ति स्थिर पदम लगते वो स्थिरता को प्राप्त हो जाता है <coughs> वो भी स्थिर हो जाता है, कैसे हो जाता है बताते हैं यथा सर्पो यथा सर्पो गोधाचा गोधाचा गोधाचा किती। किती। जैसे की साप साप की पकड़ बड़ी मजबूत होती है हैं? किसी को लपेट लेना कुंडली मार ले फिर उसकी पकड़ से छूटना बड़ा कठिन है ऐसे जोर से जगड़ लेता है वो तो जैसे सांप जिक लेता है स्थिर हो जाता है ऐसे वो व्यक्ति पूर्व नाड़ी में संयम करके सांप की तरह स्थिर हो जाता है अथवा दूसरा उदाहरण है प्राणी होता है बताते वो चिपक जाता है कभी देखा आपने देखा तो नहीं मन तो नहीं देखा आपने देखा नहीं देखा देखा, देखा, देखा, देखा, है।, है।, देखा है कैसा होता है अच्छा लोक साइज क्यावले एक फिट फिट बीवार पे फेक दो तो चिपकात और फिर पुराने समोर बे काही सिपाही लोक जो किले की दीवार पे चढते गोदा रस्ती बाध दे उठात फेकते पे चिपक जाती गोदा गो और वो पकडकर किले ना की दीवार पे चढ जाऊन गेलेगड पेलपती यशवंत यशवंत यशवंत ट्रेन कि ट्रेन अच्छा ट्रेन आता समज गे शिक्षण द्यापक जास्त वैसे व जाती है, जैसा आप बता रहे है, की है, तो ऐसा बहासना होता होगा, पर ये व्यक्ति उस नाड़ी में कैसे जाएगा वो थोड़ा भी की होती नायम करणे चिपकली चिपके हा छत मेपकोम बना देता समजे आई वॅक्युम बनायम पर हम वो को में करके गोदा नाडी कोयम कर बना पडेगा चिपकली की तरह गोधा की तर चो कोता करे आपल्या ज्या रुचि नाही हैलिंग मेहनत नाही की फालतू की सिद्धी समय नाही लगा हमको रुचि नाही आहे काम करना, मुख्य का, काम कोणसा मोक्ष मोला मोक्षाय सिद्धी मेदिने जो जीवन बचा उतनी सीमा लाभ हो सकता है, उतनी सीमा तक बाकी उसमे ज्या अभि देखाना खुली कुठ देर मी खुद्गे सूत्रकार पतंजली महाराज स्वयं काय केक् उलजना नहीं तो यहीं रह आपका युज केरायगा मोकेत ज्या शक्ती नाही लगाई समया और आपषी कार में में मूर्द ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम सिद्ध दर्शनम ज्योती मे सूत्रार्थ मूर्धा की ज्योती मे संयम से सिद्धो का ऋषी मुनिओन होता मूर्धा है सर ज्योती दियम करण्या मुनिओ का पतंजली महाराज का जयमिनी का गौतम का कणाल का दर्शन होता जचिनी बात्र लिखा हा करून सुना द होता नाही होता हम्म जचिनी बा कम जचि शिरह कपाले सिरह कपाले अंत अंत छिद्रम छिद्रम प्रभा स्वरम प्रभा स्वरम तो ये जो सिर की खोपड़ी है इसको शिरह कपाल कहते हैं कपाल ठीक रहा तो ये ठीक रहा है ये उल्टा ठीक रहा सीधा ठीक रहा ये होता है तलिया नीचे और ऊपर खुला हुआ तो उपनिषदों में बताया ये उल्टा ठीक रहा ऊपर से कहे गए नीचे खुला रह तो यह शिह कपाल है इस शिरा कपाल में इसके अंदर एक छिद्र है और उसके अंदर प्रभासम ज्योति एक चमकीली ज्योति है इस खोपड़ी के अंदर कोई चमकीली ज्योति होगी तत्व संयम कृत्वा बोलिएयम सिद्धान सिद्धान पृथ्व्योर दयावा पृथ्व्योर अंतराल अंतराल चारिणाम चारिणाम दर्शनम दर्शनम इस ज्योति में प्रभासवरम जो चमकीली ज्योति है इस खोपड़ी के अंदर उसमें संयम करके सिद्धों का दर्शन होता है कौन से सिद्धों का पृथ्वी और अंतराल चारिण द्वीलोक और पृथ्वी लोग के बीच में जो अंतरिक्ष में लोग घूम रहे हैं सिद्ध लोग चाहे हो, वो मुक्तात्मा हो चाहे कोई ऋषि मुनि हो पुराने स्तर के हो वो जो घूम रहे हैं सह सपाटा कर रहे हैं उनका दर्शन होता है बहरण केली अर्थ बन सकता है तो सगळ्या पडेगा पर तो बदलना बाकी ॲसती नाही दर्शन हो मुक्त आत्मा को बात कोय नाही कोण देणारा नाही टाकी प्रमाणिक नाही माना जायगा तो या तो कोण ऐसे शिरा कपाल ज्योती में चिंतन करे मनन करे विचार करे और कोई महापुरुष रेसो चित्र पहले से देख तो तो तो उसको चित्रों की स्मृति आ जाए। वो वो ठीक है, वो तो अलग बात हुई बाकी जो अंतरिक्ष मे घे हिद्ध पुरुष उनका दर्शन होणारी बालि तीसवाद वा आश्यां। आश्यां। नाम तद प्रतिभावेक पूर्वरूप पूर्व रूप यदये उदये प्रभा प्रभास्कर कहते हैं नाम का एक ज्ञान है तारकम उसका नाम है तारकम प्रातिम नाम का दूसरा नाम है तारकम ज्ञान वो क्या है तद वो, वो तारकम ज्ञान प्राति ज्ञान विवेकज से ज्ञान से पूर्व रूप वो विवेकज ज्ञान का पूर्व भाव है कैसा पूर्व भाग है दृष्टांक यथा उदये प्रभाव जैसे भास्कर से सूर्य उदय होता है तो सूर्य की सुबह सुबह लाली होती है वो उसका पूर्व भाग सूर्य की लाली जैसे सूर्य का पूर्व भाग है ऐसे ही प्रातिव नाम का जो तारक ज्ञान है वो विवेक ज्ञान का पूर्व भाग है पूर्व ऐसा तेन वक तेन व सर्वमेव सर्वे जाना जाना योगी योगी प्रतिभा प्रतिभा ज्ञान से ज्ञान से उत्पत्त उत्पत्त तो इस सूत्र में कहते हैं तेन उस प्राति, प्राति ज्ञान से प्रतिम से ज्ञान से उत्पत्त हो उस प्रातिम ज्ञान की उत्पत्ति होने पर योगी योगी व्यक्ति सर्वमेव जान आती अब तक जितनी बातें बताई वो सारी जान लेता है। अब तक जितनी पीछे बातें बताई पिछले सूत्रों में ऐसा संयम करने से ये जान लेता है किस वस्तु में संयम करने से ये जान लेता है तो अब तक पिछले सूत्रों में जो जो बातें बताई वो इस प्रातिम ज्ञान से सारी समझ में आ जाती है एक एक एक एक करने की नहीं एक ज्ञान से सब बातें बा प्राथि जन समजना पडेगा तारकम ज्ञान प्राथिम ज्ञान विवेक ज्ञान क्या है, है? अभि आगे बघे हो सगळं अगेल सूत्र मे तो आयगा आगे आयगा अभिन की कोई मतलब नहीं जित्रा हो सारे विषयिक विषय करत काही ईश्वर विषय तो चलो जैसे हमने सूत्र में लिखा है भाषा में ऐसा हमने पढ़ लिया शाब्दिक रूप से जान लिया कि प्रातिव ज्ञान से सर्वम पूर्वोत्तम सर्वम ज्ञानम भवती पीछे वाला सारा ज्ञान हो जाता है प्रातिव ज्ञान से तो मान लो विवेक ज्ञान इतना लंबा है मोटी भाषा में सौ मीटर लंबा और शुरू का जो पहला भाग दस मीटर का है वो प्रातिव नाम का है वो तारकम ज्ञानम तो यदि तारकम ज्ञानम दस मीटर का मिल गया तो पिछले सब बातें उसी से ही पता चल जाएंगे अब वो फिर आगे देखेंगे विवेक ज्ञान क्या है कहां से कैसे पैदा होता है फिर उसका जो पहला पहला भाग है तारकम वाला रातिक वाला उससे कैसे सब जानकारी होती है आगे देखेंगे आ जाएगा सूत्रों सूत्र चौतीस हृदय हृदय चित्त समित हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है हु? सूत्र्थ में संयम करने से चित्त संविद चित्त का ज्ञान होता है तत्र चित्त अश्विन ब्रह्मपुर ये ब्रह्मपुर है शरीर ठीक है ये ब्रह्मपुर है यहाँ परमात्मा का निवास है ब्रह्म माने परमात्मा पूर्व कहते हैं नगर को तो जहां परमात्मा निवास करता है वो उसका नगर है ये शरीर ब्रह्मपुर है इसमें परमात्मा निवास करता है निवास तो सभी जगह करता है शरीर में भी रहता है इसलिए इसको भी ब्रह्मपुर कहने में कोई दिक्कत नहीं है कोई आपत्ति नहीं है तो जो ये ब्रह्मपुर है शरीर इस ब्रह्मपुर में शरीर में दहरम छोटा सा कमल के आकार का वेशम घर है छोटा सा घर है यहाँ ये जो छाती के बीच वाला भाग है गड्ढा जैसा तो यहाँ पर छोटा सा एक स्थान है उसमें ज्ञानवान चित रहता है ज्ञान का मतलब वो ज्ञान का, जो का संवहन करता है ज्ञान की सूचना देता रहता है इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को ज्ञान का वाहक वो जो चित रहता है उसको यह विज्ञानम नाम से कह दिया चित्त में संयम करने से चित्त सम्वित चित्त का ज्ञान हो जाता है चित्त कैसा है तो तो उसके लिए शाब्दिक अध्ययन करना होगा और फे बैठक संयम करना होगा तो चित्र काय हो चलो ये काय सूर्य मे संयम करूर्य काय भोजन मे संयम करेगे भोजन का ज्ञान होत अच्छा सूत्र आहे पैतिस बढया प्रेरणादायक चलिये बढिये अत्यंत प्रत्यया स्वार्थ असंकी पुरुष प्रत्यय पहले भाष्य पढ़ते हैं बुद्धि सत्वा। समान उपनिदन्धने। उपनिदन्धने। रजस्तमस्य। रजस्तमस्य। वशी वशी पुरुश। सत्व सत्व रजस्तमसी पुरुष प्रत्याशी प्रत्याशी सामन ये जो बुद्धि सुरता है बुद्धिनामक पदार्थ तो यहाँ योग दर्शन की व्यास भाष्य में इस भाषा में बुद्धि सत्व कई बार आता शब्द तो प्रसंगानुसार वहां अर्थ बदलते रहते हैं हम बुद्धि का अर्थ बुद्धि कर लेते कही बुद्धि का चित्त कर लेते इस तरह से प्रसंगानुसार तो बुद्धिस जो बुद्धिस है बुद्धि नामक पदार्थ है हम्म तो अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए चित्त मान लेते हैं बुद्धि चित्त नामक पदार्थ प्रख्याशीलम ये सत्व प्रधान है प्रख्या प्रकाश स्वभाव वाला है प्रकाश स्वभाव सत्व गुण का है तो ये सत्व प्रधान है इसमें सत्व गुण की मात्रा अधिक है समान सत्व उप निबंधन है और सत्व के साथ, साथ साथ समान रूप से दो चीजें और बनी हुई है रज रजस्तमसी आगे लिखा है तो सत्व के साथ साथ जो रज और भी इसमें जुड़ा हुआ है चित्त में अकेले एक परमाणु से तो एक प्रकार के परमाणु ऐसी प्रकार ऐसी चित्त की रचना में सत्व गुण की मात्रा अधिक है रज की कम तंग है और वो भी साथ साथ जुड़े हुए हो। इस तरह से उन साथ साथ ग्रथित हुए हुए बंधे हुए इसके अंदर विद्यमान रजस ज और तम को घर करके रज और तम को नियंत्रण में रखते हुए चित्त को सत्व प्रधान बना दिया तब सत्य प्रत्यय परिणत तब ये चित्र ऐसी स्टेज में आ गया कि ये सत्व और पुरुष को भिन्न भिन्न ज्ञान कराने लगा तत्व ज्ञान कराने लगा के प्रकृति अलग चीज है पर पुरुष अलग दोनों का पृथक करत नाही सारी दुन्या को देखो जब एक दुसरे कोर कोमा समजते अलग आत्मा का अगर शरीर से अलग आत्मा दिखने लगे तो वैराग्य हो जाएगा? <laughs> तो हो जाएगा। पर वो अविद्या के कारण शरीर को आत्मा समझते हैं, इसलिए राग बना उ राग मे उलट जा परंतु योगाभ्यास जग सत्वगुण बढता प्रभाव बढता शुद्ध स्वरूप मे आता सत्व प्रधान रजव दबा के रखता है, कंट्रोल मे रब बुद्धी ठिक चलतीय चित्त भी ठिकाण उत्पन्न करता सत्व कार्य प्राकृती और प्राकृतिक पदार्थ व सारे अलग दि वो अलग व है, तब ठीक ठीक ज्ञान होता है तब क्या होता तस्माच तस्माच सत्वा तो, आ, परिणामी हो परिणामी हो अत्यंत विधर्मा अत्यंत विधर्मा विशुद्ध हो विशुद्धी मान होता पुरुष का ज्ञान अलग होता प्रकृती चे पुरुष अलग है क्या क्या बताते हैं तस्माच और उससे सत्वार्थ उस सत्व से जग चित्त चित रूपी जो पदार्थ है जो सत्व प्रधान हो गया उस सत्व प्रधान चित्त नामक पदार्थ से परिणामी नो जो की परिणामी है उससे अत्यंत विधर्मा बिल्कुल अलग धर्म वाला अलग स्वरूप वाला अलग गुणों वाला डिफरेंट टोटली डिफरेंट विशुद्धा बिलकुल शुद्ध अन्य उससे भिन्न अस्तित्व वाला मात्र चेतन स्वरूप पुरुषा जीवात्मा है ऐसा उसको पता है, कि जीवात्मा तो बिलकुल अलग चीज हैर मन बुद्धी इंद्रिया चित्त आदी अलग च परमाण से बनी प्रकृती से बनी प्रकृती जड वस्तु है और जीवात्मान बिलकुल अलग है चेतन स्वरूप है केवळ ज्ञा मात्र है अनुभूती मा अपरिणामी है वो जड नहीं है वो कोई कोघात रूप नहीं है वो शुद्ध तत्व है में तो पूरा कचरा गी संघात बहुत कुछ है, तरह से दोनों पृथक पृथक ज्ञान होता दोन का अलग अलग जात बहुत अच्छा बाब बिर कहते तयोहो अत्यंत असंकीर्णय प्रत्यय प्रत्यय अविशेषो अविशेषो भोग पुरुष दर्शित विषय में सच्चाई तो ये थी जो अभी प्रकृति और प्रकृति अलग हैर आत्म अलग है इन सब ये सच्चा परंतु तयोर अत्यंत असंकीर्ण हो जग कि दोन अत्यंत अलग अलग है संकीर्ण गुला मला असण माने पृथा जबकि ये दोनों वास्तव में बिल्कुल अलग अलग, अलग चीजें फिर भी अलग होते हुए भी प्रत्येक अविशेषो का समान ज्ञान होना अविशेष समान अर्थात दोनों को एक ही मान लेना जड़ चेतन को एक ही मान लेना शरीर को आत्मा को सबको एक ही मान लेना ये गड़बड़ जब ये गड़बड़ होती है तब भोग पुरुष तब पुरुष को भोग शुरू होता तब उसको के डबे दिखते हैं सारी जितने भी संसार के भोगे पदार्थ है और फिर वो उनके राग में फैर को आत्मा एक ही मानता है शरीर और आत्मा एक ही है, ऐसा मानता है फिर वो खाना पीना शुरू करता है और वो सारा माल मिठाई जाता है शरीर में वो समझता है मेरे अंदर जा रहा बस ये सारा भोग शुरू होता है ऐसे होता है। बहुत अच्छी गहरी बात बताई भोग क्यों शुरू होता है, शुरू होता है कि व्यक्ति शरीर और को एक मानता है में आत्मान जे अलग अलग चार ग्रस्त ए टू झेड कुठ अपवादे जिन होता तुझ्या इन बाजते पाच दहा पच्चीस पचास जितणे गिने चुने को बाकी सारे करोडो व्यक्ती सब अविमे शाम तक बस शरीर कोमा बैठे आपल्या शरीर कोमानते दुसरे के शरीर कोमानते दोनो तरफ अवि मे फे बस सारा दिन राजवेष मे फडे और खाना पीनाचना पीना, ना, गाना डांस करणार चमक दमक मेहते सारा दिली मेो सारा दिन बस य चमकाने में कोई साबुन की ऍड और कोई शॅम्पू की और कोई औरफ्यूम की कोई सर्फ की औरंगाबाद और बिचारा जीवन खराब <coughs> होसा दर्शित विषयत्वा जीवात्मा को मन इंद्रिय दोन विषय दिखाय जाते है प्रस्तुत कि जाय जीवात्मा कित अच्छी अच्छा चिजे अिचारा इथे प्रलोभन फस जातो अविद्या के कारण बस तब उसका भोग शुरू हो जाता है तो ये भोग की स्थिति है जब व्यक्ति शरीर और आत्मा को एक मान लेगा वो भोगता बन जाएगा और फिर संसार को भोगना शुरू करेगा वो उसको बंधन में डालने वाली बात बंधन में डालेगा सभोग प्रत्यय सभोग प्रत्यय सत्वस परार्थत्व दृश्य तो स सत्व से भोग प्रत्यय वो इन सत्व का भौतिक पदार्थों का शरीर मनुद्धि जितने भी है इन सब जड़ पदार्थों का जो भोग का जो प्रत्यय है भोग का जो ज्ञान है परार्थ होने से वो दृश्य है पर दूसरा दूसरा यहाँ जीवात्मा तो ये सारा जो जगत है ये परार्थ है जीवात्मा के लिए है जीवात्मा इसका कंज्यूमर है इसका भोगता है जीवात्मा भोगता हैर भोग्य हैलिया दृश्य योग्य भोगने योग्य है परे भोगने योग्य तब्बी जविद्या अविद्या हो तब ये सारा जगत भोग्य बन जाता है। और जी अविद्या नष्ट होती तब तुझ्यान होता वोड देता नाही नाही मी तो आत्मा हा मेरे अंदर कुठे नाही जाण्यावाला आप सो ग्रामवालाही खाऊ येते ढाई सो ग्राम खाओ आत्मा मे कित जायगा एक मलीग्राम जाईगे व समजता आत्मा अलग चिज शरीर तो अलग चीज है जित खाऊंगा मिठाई खाऊंगा हलवा खीरपूरी खाऊंगा शरीर मेह आत्मा मे गई नाही करू मी पीछे क्यो झगडा करू क्यो छीनापट्टी करू बेकार बुद्धी खराब करण्याची बाब हैर वोग नाही करता देता किती जपटी करता झगडा भी नहीं करता क्यूकी उपय मे आत्मा हा भी आत्मा आहे मैंने मैस ग्राम मिठाई इसने पचास खाई तो नागडा क्यो करणारी मी थोडी खा लो ज्या मी तो ज्या ज्या मतलबी आवश्यकता की सीमा मे कम्पेरेटिवली कम अधिक सो ग्राम मिली सो ग्राम खा लो पचास मिली पचास लो तो पचास खा लो फिर लोक पूर्व क्यू खा रे जे मी आहे आत्मा फिर खा किर जीवन रक्षा केली जीना आवश्यक जीना जरूरी है इसलिए खाएंगे घी खाएंगे दूध पिए मलाई खाएंगे मक्खन खाएंगे मिठाई खाएंगे सब खाएंगे सुख लेने के लिए नहीं इन चीजों के भोगने के लिए नहीं सिर्फ जीवन रक्षा के लिए ताकि हमारा शरीर ठीक ठाक रहे स्वस्थ रहे बलवान रहे बुद्धि ठीक चले परिपुष्ट रहे हम अपनी विद्या भी पढ़ सके समाज की सेवा भी कर सकें घर के काम कर सके और अपना ध्यान उपासना समाधि भी लगा सकें इसलिए हमको खाना पीना है सारी चीजों का उपयोग करना है फिर स्कूटर हो कार हो एयर कंडीशनर हो टेलीफोन हो मोबाइल हो टेलीविजन हो कुछ भी हो ये सारे जगत के पदार्थ साधन हैं इनको साधन मान के उपयोग करेंगे ये हमको मुख तक पहुंचा देंगे यदि इन्ही पदार्थों को हमने साध्य मान लिया तो भाई यही फंस के रह जाएंगे फिर ये बंधन में डाल देंगे और बार बार अगला जन्म चलता रहेगा तो जगत के पदार्थों का प्रयोग करें कमाय बस साधन मन के उतनी सीमा मे उपयोग करे जित जीवन रक्षा के केली आवश्यक के। है सभोग हो प्रत्यय सत्त्या दृश्य हे सारा जगातृश्य होतो विशिष्ट विशिष्ट चिति रूपो तत्र, तत्र। पुरुष जायते यस्तु अस्तु तस्मा विशिष्ट इस प्राकृतिक जगत से भिन्न है विशिष्ट मन भिन्न अलग कौन है वो चितिमात्रो चेतन मात्र स्वरूप वाला है अन्य अलग अस्तित्व वाला है पुरुषेय प्रत्य पुरुष संबंधी ज्ञान आत्मा के संबंध में जो ज्ञान है वो इस प्रकृति वाले ज्ञान से भिन्न है आपने मिठाई खाई अच्छी लगी स्वादिष्ट लगी सुख मिला ये ज्ञान अलग है ये ज्ञान है जगत का ज्ञान जगत के पदार्थों का ज्ञान मिठाई का ज्ञान सोने का ज्ञान चांदी का ज्ञान संपत्ति का ज्ञान संगीत का ज्ञान शब्दों का ज्ञान गंध का ज्ञान रूप रसगंध आदि सभी विषयों का ज्ञान यह प्रकृति संबंधी ज्ञान और इससे अलग ज्ञान है पौरुषेय अप्रत्यय जीवात्मा संबंधी ज्ञान वो इससे अलग है जो अभी बताया था मैं आत्मा हूं मैं छोटा सा हूं एक हूं चेतन स्वरूप हूं अल्पज्य हूं मैं अपरिणामी हूं इतना भी आलोक मुझे कुछ नहीं मिलने वाला शरीर मे और फिर व्यक्ती क्या करता है? करता है है? करता करता वो क्या करता है? कहता कोई बात नहीं, मिठाई तो पेट में चली जाएगी आत्मा को तो नहीं मिलेगी मेली जायगी आत्मागी कमसे कमुराई दिसून ब्रेक लगाने दुःख रोगणे पडे परिणाम दुःख संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोध दुख यदि इन भोग्य पदार्थों में सुख लिया सुख लेने की कोशिश की तो सावधान एक रसगुल्ला खाओगे चार डंडे सब पड़े गए <laughs> परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख गुण वृत्ती विरोध दुख, सुख लिया तो ये चार दुखनी नोडेंगे तब जा होश ठिकाणे आयगा फे पूेगा क्या मुझे दुख भोगना है hmm. नाही मुख नाही भोगना नाही भोगनास का रसगुल्ले का सुख नाही मिठाई का सुखा मलाई का सुख नाही लना जीवन रक्षा केली खा लो बस वगैरे ठीक आहे सुख नाही लना कठीण है मलाई खायगी और सुख नाही लगे कैसे हो सकता समझ में लिए कठी आोग रपटी मारा मारोज हत्या रोज चोरी करते डकैती करते मे भोगूंगा तू क्यो भोगे तुझे नाही भोगणे बस फेर पिस्टॉल लोक मारते एक दुसरे परन्तु यहाँ कह रहे हैं कि जब जीवात्मा को तत्व ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूँ यह सब चीजें यही रहते हैं सब प्रकृति है मैं चेतन हूँ मुझ चेतन आत्मा में कुछ नहीं जाने वाला जब उसको यह वास्तविक ज्ञान होता है जीवात्मा संबंधी ज्ञान इस तरह का तब क्या होता है कहते हैं तत्व संयम पुरुष विषया प्रज्ञा जायते तब इस ज्ञान में वो संयम करता है आत्म के ज्ञान में संयम करता है तब पुरुष के संबंध मेद्धी पॅदा होती है, उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता हैर नष्ट करता अविद्या नष्ट करता सारा रोग राग द्वेष आकर्षण लोभ छिना झटी क्रोध ईर्ष्या द्वेष अभिमान सब खे हो सारी समस्या हल होती अप बाजार मे किती वस्तू खरीद करत कर खरीदो खा लोर आपण होत <laughs> बॅनर मे कुठ नाही मिळण्याोगाभ्यास करणारिकल करणार पडेगा थिअरिटिकल सीखना पडे चिंत मरण करणार लय तो येस करणार होगा तब जा जीवात्मा संबंधी ज्ञान उत्पन्न होगा हा जी बोलिये प्रश्न ज्ञान हमे हुआ पुरुष संबंधी ज्ञान उसम कर मतलब इस पर बार बार चिंतन करेंगे मनन करेंगे खूब एकांत में जाकर खूब गहराई से विचार करेंगे ये संयम रोज करेंगे बार बार करेंगे वर्षो तक करेंगे तब ये जाकर तत्व उत्पन्न होगा पुरुष विषय प्रज्ञा चाहे जीवात्मा संबंधी शुद्ध ज्ञान बढ़िया ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा फिर आपको दुनिया अलग तरह की दिखेगी अविध्या में तो शरीर ही आत्मा दिखता है जब यह ज्ञान हो जाएगा तब आपको शरीर अलग और आत्मा अलग तब आप किसी सामने व्यक्ति को देखेंगे तब आपको दो चीजें दिखेगी एक नहीं दिखेगी अभी तो एक दिखती है सरसे पाव तक एक ही चीज दिखती है शरीर और वो शरीर ही चेतन है ऐसा दिखता है जब ये तत्व ज्ञान होगा ना फिर शरीर तो डब्बा दिखेगा और आत्मा उसमें एक अलग चीज दिखेगी दो चीजें दिखेगी ठीक है जैसे इसका एक मोटा उदाहरण देता हूं उसको एक बैटरी सेल बैटरी सेल है कोई भी टॉर्च का बैटरी सेल है तो बैटरी सेल जो है वो ऊपर से तो डब्बा दिखता है लेकिन उसके अंदर एक एनर्जी है वो एनर्जी नहीं दिखती जो शक्ति है जिसकी वजह से वो काम करती है बैटरी टॉर्च को जगाती है वो शक्ति है उसके अंदर और ऊर खोखा जैसा उसका सब अलग दिखता है, दो है दो चीजें होती अब अगर कोई मोटे डब्बाल दिसार्थी जो, जो रोज देखता इलेक्ट्रॉन क्या होता कॅसिंग चार्ज होती है, वो क्या काम करता है, जो इतना अच्छा गहराई पडता समजता जाते वेटरी सेल को वो दिखेगा, पर बुद्धी से एक और चीज दिखेगी, इसके अंदर वो शक्ति है एनर्जी जिसकी वजे टॉर्च काल जे साइं काल का, का, का डब्बा अलग दि आत्मा संबंधी ज्ञान होगा बॉडी अलग दिस दो च दि तो में तो आप कवी पोचेंगेसा दिनिया कॅसिय तसष्टीही बदल जायगी दुनिया देखणे का नजरिया बदल जाय एक चीज देखते हो, तो हो। राग होता उसको राग न हो। असली चिजमा प्रकृती का बनावटा जड वस्तू आहे किती चिजे राग ही नाही हो किती चिज मे रुचिही नहीं हो किसी बस काम चलाओ कर लेगा, खा पी गालेगा सोहेत्मान करू शरीर धुलेगा आत्मा नी धुलेगा अद्वै गाणी शुद्धी पाणी चे शरीर की शुद्धी हो सक्ती आत्मा की नाही होती पर आत्मा हा खाऊ खा दार स्न करहे गो गो कर रहे हैं, करीम कर रहे हैं? तो तो बने की हां, नाना चफाई चाहिए, चाहिए, इतना ठीक तो इस प्रकार का स्तर बनेगा चलिये आगे बरुष प्रत्यय ना बुद्धिसत्वात्मना पुरुषो दृश्यतेरुषो पुरुष पु प्रत्ययम प्रत्यत्मावलंबन स्वात्मावलंबन पश्य बहुत अच्छी एक होता है शाब्दिक ज्ञान दूसरा होता है तत्वज्ञान दोन मे बह अंतर शाब्दिक ज्ञान और उसकी चर्चा वैसे कुल मिला के चार प्रकार का ज्ञान होता है चलिए आप भी बोलिए पहला भ्रांति दूसरा संशय संशय तीसरा शब्द ज्ञान शाब्दिक ज्ञान चौथा तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान ये चार प्रकार का ज्ञान होता है संसार में भ्रांति ज्ञान मिथ्या ज्ञान जिसको अविद्या कहते अंग्रेजी में लोग इलूजन कहते हैं इलुजन भ्रांति मतलब वस्तु कुछ हो और हमें समझ हमे समज मे आह कुछ और है तो रस्ती और हमे क्या दिखरा साप दिसता एक प्रकार का दुसरा है संशय समजा डाउट है रस्ती है या साप समज मे आिली वॉली अलग है पहिली वारी स्थिती मेने डिसिजन लिया की साप है दुसरी स्थितीन ही नाही हो पारा निर्णय नाही करी है साप हो बीचके जी बीचकाशय जे निर्णय करण है गलत गलत निर्णय है, है रस्ती और यन लिया उलटा निर्णय उलटा निर्णय लिया गलत लिहा मिथ्या ज्ञान भ्रांती अविद्या कहेंगे तो दो तरह का तो यह हुआ और तीसरा है शाब्दिक ज्ञान शब्दों के स्तर पर आपने ठीक निर्णय लिया सूर्य गर्म है ठंडा तो आपने शब्द रूप में तो ठीक समझ लिया सूर्य गरम होता है शाब्दिक रूप से आपका निर्णय ठीक है यह शाब्दिक ज्ञान और ठंड लग दिसंबर जनवरी और आपको पता है कि सूर्य में गर्मी होती है तो ठंड के दिनों में सूर्य की गर्मी लेनी चाहिए या नहीं नहीं चाहिए तो दिसंबर जनवरी में जब ठंड लगे और गर्मी की इच्छा हो तो सूर्य की धूप में जाके बैठे पर आप धूप में बैठते नहीं सूर्य का लाभ लेते नहीं शब्दों से रटते हैं कि साफ सूर्य गर्म होता है सूर्य की धूप में गर्मी होती है शब्दों से रटते रहते हैं प्रैक्टिकल करते नहीं इस ज्ञान के स्तर का नाम है शाब्दिक ज्ञान थियोरिटिकल नॉलेज करेक्ट पर प्रैक्टिकल लेस आचरण नहीं वो शाब्दिक ज्ञान और जो चौथा है तत्व ज्ञान उसमें शाब्दिक ज्ञान के बाद आचरण ही वैसा है तो जो व्यक्ति कहता है सूर्य में गर्मी होती है सूर्य की धूप में गर्मी होती है और दिसंबर जनवरी का महीना है खूब ठंड पड़ रही है ठंड से परेशान है वो छत में जाके धूप सेकता है प्रैक्टिकल भी कहता है तो समझो उसको तत्व ज्ञान है कि हाँ सूर्य में गर्मी होती है उसको तत्व ज्ञान है उसने जैसा ज्ञान था वैसा आचरण भी किया तो जब आचरण भी हो साहसास वैसा ठीक ठीक जैसा शाब्दिक ज्ञान था वैसा ही ठीक ठीक आचरण भी हो तो ये तत्व ज्ञान माना जाता है इस प्रकार से कुल मिलाकर चार प्रकार का ज्ञान हुआ शाब्दिक ज्ञान का और तत्व ज्ञान का और एक और बढ़िया उदाहरण सुनिए मैं अक्सर सुनाता रहता हूँ और समझ में आएगा, समजा समझ में आएगा, बढ़िया समझ में आएगा एक व्यक्ती सिगरेट पीता <laughs> गजानंदी एक व्यक्ती सिगरेट पीता उससे पूछो कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य केली हानिकारक है या लाभदायक क्या उत्तर देक शब्दो सो ठीक कर टेलिजन वी सूचना देक अखेर केली हानिकारक रेडिओ मेड देते बोलना पडता सरकारी कानून दंड लागेग केस होयगा फे तंबाकू बेच ते सूचना हानिकारक रेडिओ वेळे बडे चला सूचना देता तंबाकू किना हानिकारक व सूचना बडी तेजी दे पता ही नहीं चले समज नाही आय क्या बोला वो ऐसे बोलते बाकी विज्ञापन धीरे बोलेंगे फलनी सिगरेट फलना तंबाकू फलना फाक पान मसाला ॲसि ॲसेवनी देणी होती तो स्पीड डबल तंबाकू बानिकारक डबल स्पीड पल्ल क्या बोला तंबाकू बिना शास्त्री केले हानिकारक इतनी स्पीड चे बोलते पन मसाड होती पान के परो खाने हानिकारकल स्पीड बाकी पण परत अच्छा बे धीर धीर बनायेंगे ताकग अच्छी समजेल खरीदेवर खाय तो सिगरेट वॉलूम तंबाकू पीने मालूम है हानिकारक यदी वानिकारक है तो क्या तंबाकू का सेवन करणार करणाय सिगरेट मे बीडी मे गुटखा मसाले मे कसी तरी प्रयोग नाही करणार पी रागरेट फिरभी गुटखा खा रहा पन मसा खा रहा बुद्धी नाही आहे समज मे आता है जनते हा फिर गडबड कर ज्ञान है शाब्दिक ज्ञान है शब्द से ठीक कह प्रैक्टिकल वैसा नहीं है आचरण उसके अनुकूल नहीं है ये शाब्दिक ज्ञान का उदाहरण है ठीक है ना क्रोध करना चाहिए या नहीं, नहीं। लोग क्रोध करते, है करते हैं कि नहीं करते तो लोगों को ज्ञान है क्रोध नहीं करना चाहिए कौन सा ज्ञान है शाब्दिक ज्ञान शाब्दिक ज्ञान से कल्याण नहीं होगा इससे हमारी समस्या हल नहीं होगी तत्व ज्ञान चाहिए इसलिए सब दर्शन में बोला मोठा प्राप्ती होती है। उससे काम पूर होगा शाब्दिक ज्ञान अटके आगे चढान जेसा ही जनते है शाब्दिक रूप चे वैसा ही आचरण करते उदाहरण मे देता हिजली की तार है दो सो बीस है? का 220 क्या इसको चाहिए? अगर तो होगी होगी, हो आपको आहे ना सबको सबको ये बिजली की तार है, इसे नहीं आहे कहे जरा एक बारू देखो <laughs> एक, एक एक्सपेरिमेंट करता आप नाही छुए एक बारे छुए आपलूम आहे बिजली की तार नाही छूनी तो जैसा जहान आहे वैसाही आचरण भीप कमी नुय बह दूर बच के निक मान लो यहा एक तार ॲसि खुली छोड दे और बता दे इसमें 220 वोल्ट का करंट है तो चार फीट दूर से भागेगा चार फीट दूर से निकलेगा कभी भूल से भी टच नहीं हो जाएगा इसको दूर रखो यह खतरनाक चीज तो यह है तत्व ज्ञान जैसा आपको बिजली की तार के बारे में तत्व ज्ञान है फूल से भी छू गए तो गड़बड़ हो जाएगी क्या ऐसा तत्व बिजली को वो सिगरेट के बारे में है ऐसा तत्व बीड़ी तंबाकू के बारे में है तो ये दोनों में अंतर है तब तो ज्ञान तक पहुँचना होगा जैसे बिजली की तार से डर लगता है इतना ही डर तमबाकू से लगना चाहिए इतना ही डर बीड़ी सिगरेट से लगना चाहिए इतना ही डर शराब से लगना चाहिए इतना ही सारे दोषो से डर लगना चाहिए और इतना ही डर अगला जन्म लेने से लगना चाहिए हे <laughs> भगवान बस अगला जन्म ना हो जाए अगले जन्म से भी हमको इतना डर लगना चाहिए जितना बिजली की तार से लगता है समझ लेना अब हमें तत्व हो गया अब तो बस फटाफट मोक्ष में जाना है यहां बार बार जन्म नहीं लेना तो जब यह तत्व हो जाएगा जीवात्मा को बस उसका फिर स्तर बिल्कुल अलग हो उसको दुनिया अलग ही तरह से दिखेगी और वो अलग ढंग से जीवन जियेगा तो यहाँ इस पंक्ति में क्या कहना चाहते है अब देखिए पंक्ति को कहते हैं बुद्धि सत्वात्मा पुरुष प्रत्यय बुद्धि पदार्थ के अंदर रहने वाले पुरुष संबंधी ज्ञान से पुरुषो नुद्धि में रहने वाला जो शाब्दिक ज्ञान है ये शाब्दिक ज्ञान है इसी को समझाने के लिए इतनी लंबी व्याख्या की मैंने चार ज्ञान होगी तो अगर बुद्धि के स्तर पर हम थ्योरिटिकल समझ रहे आत्मा अलग है शरीर अलग है और फसे हुए फिर भी है भोगों में तो इस कारण तो शाब्दिक ज्ञान इस शाब्दिक ज्ञान से दृश्यते जीवात्मा का स्तर समजे नाही आयोग कॅस आएगा, पुरुष केवत स्वात्मावलंबन पश्चिती संबंधी पुरुष स्वयं वी आपल्या संबंध मे जो ज्ञान आहे स्वयं ही अनुभव करेगा तब व ज्ञान होणार प्रॅक्टिकल स्तर का होणार शाब्दिक स्तर का नाही कल्याण होत हो जाएगा। राग खत्म द्वेष खत्म लड़ाई झगड़ा खत्म क्रोध खत्म लोक खत्म ईर्षा खत्म अभिमान खत्म सब चीजें खत्म हो जाए फिर आएगा जीवन जीने का आनंद बस तब तक, तक जब तक जिंदा है और उसके बाद तो कहेगा, बस फटाफट मोक्ष में जाना है अगला जन्म लेना चाहिए बहुत खतरनाक जन्म लेना इसी बात की पुष्टि के लिए एक वाक्य है तथा ही होता हूँ विज्ञातरम विज्ञातर अरे केन बहुत अच्छा उपनिषद का वचन है ये में एक गुरु जी समझा रहे थे शायद जी थे वो बता रहे थे किसी दूसरे विद्यार्थी को कि भाई विज्ञातारम अरे केन विजानी यात जो जीवात्मा है चेतन उसको किस साधन से जानोगे वो साधन उसे समझ में नहीं आता वो तो खुद ही खुद से समझ में आता है स्वयं भी अपने बारे में अनुभव करना पड़ेगा तो ही जीवात्मा समझ में आएगा वो कुछ शाब्दिक ज्ञान से समझ में आने वाला नहीं तो तब तो ज्ञान से ही जीवात्मा समझ में आएगा पर जब यह समझ में आएगा बस फिर उसका भोग खत्म फिर तो अपर्ग एक चीज दिखेगी फटाफट मोक्ष में जाना बहुत जन्म ले लिए बहुत दुख भोगे बहुत डंडे खाए बस अब थक गए और नहीं खाना चाहते ऐसा उसका स्तर बन जाएगा अबस्रा देखील सत्व पुरुष योग अत्यंत असण योग जो सत्व चित्त नामक पदार्थ चित्त और प्रकृती और प्रकृती सारी चिजे आई इस सत्व शब्द से यातु सारी और पुरुष जीवात्मा तो जो की प्रकृती और जीवा दो अत्यंत असंकीर्ण अत्यंत अलग दोनों अलग चिज है का अस्तित्व बिलकुल अलग है ऐसी दो अलग अलग चीजों का प्रत्यय और अविशेष दोनों को एक मान लेना जब ये स्थिति होगी तो भोगा तब भोग शुरू हो जाएगा पर जीवात्मा भोगता बन जाएगा जगत को भोग्य मान लेगा और रात बैठना पड़ेगा फंसा रहेगा अविद्या से चक्कर काटता रहेगा जन्म जनम ऐसा होता है भोग भोगा परार्थकता क्योंकि ये सारा जगत उसके लिए बनाया गया है और वो बेचारा इसमें उलझ जाता है फंस जाता है आपण भोग्य मानलेत अविद्या कारण तो फेर चक्कर है, चक्करता स्वार्थ संयमार्थ आपल्या आत्म स्वरूप मे संयम करण्या संबंधी ज्ञान मे अच्छा गहराईर तबो पुरुष ज्ञान आपल्या स्वरूप का सही सही ज्ञान होता और जे सही सही ज्ञान हो है, होता हैर भोग नाही होता फेर अप वर्ग के रास्ते परतता फिर मोठता है सबको करणार पडेगा तीस में करें? पचास जनम बाद करें? एक लाख जनम बाद करें? करे जी करे करणार किंवा जब करणारे देऊ लगाओ जित लगायगे उत्तर ज्यादा जनमले पडेंगे जितणे ज्यादा जनम लगे उतना दुःख अधिक भोगना पडेगे आपण इच्छा थोडा जनम लो ज्या लो आपली मर्जी मे थक ग्या मैग्र फटाफट मैं तो बहुत बोत समज मी मेरे, कि यहां पारखा जनम लेना अच्छा नाही समोरा शांती पाठ करते ओम देव शांतिरंत पृथिवी शांती राप शांती रोषय शांती वनस्पतय शाविशेवा शाब्रम शाली शाली शाली शाली सामा शाधी ओ शा ो नम सर्वेभ्यो नम सबको सादर नमस्ते जी सबको सादर नमस्ते जी आपण एक दुसरे को नमस्ते